अथ द्वादशल्लासारंभ अथ नास्ति मतार्गत चारवाक बौद्ध जैन मत खंडन कोई एक बृहस्पतिनामा पुरुष हुआ था जो वेद ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों को भी नहीं मानता था उनका मत यावत् जीवे नास्ति भस्मी योरगोच भस्मीभूत पुनरागमन कई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात सबको मरना है इसलिए जब तक शरीर में जीव रहे तब तक सुख से रहे जो कोई कहे कि धर्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनर्जन्म में बड़ा दुख पावे उसको चार वाक उत्तर देता है कि अरे भोले भाई जो मरे के पश्चात शरीर भस्म हो जाता है कि जिसने खाया पिया है वह पुनः संसार में ना आवेगा इसलिए जैसे हो सके वैसे आनंद में रहो लोक में नीति से चलो ऐश्वर्य को बढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करो यही लोक समझो पर लोक कुछ नहीं देखो पृथ्वी जल अग्नि वाशु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर बना है इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद नशा उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाश के साथ आप ही नष्ट हो जाता है फिर किसको पाप पुण्य का फल होगा तैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि भावात इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमान आदि होते ही नहीं इसलिए मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमान आदि गौण होने से उसका ग्रहण नहीं करते सुंदर स्त्री के आलिंगन से आनंद का करना पुरुषार्थ का फल है। पृथ्वी आदि भूत जड़ हैं, उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्य आदि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के बिना कभी नहीं हो सकती मद के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता क्योंकि मद चेतन को होता है जड़ को नहीं पदार्थ नष्ट अर्थात होते हैं, परंतु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव ना मानना चाहिए। जब जब जीवात्मा होता है, है। तभी उसकी प्रकटता होती है। जब शरीर को छोड़ देता है तब ये शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतन युक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता यही बात बृहद आरण्य में कही है हम मोहम ब्रवीमी अनुच्छिति धर्मायमात्मेतीज्ञवल्क कहते हैं कि हे मैत्री मैं मोह से बात नहीं करता किंतु आत्मा अविनाशी है जिसके योग से शरीर चेष्टा करता है जब जीव शरीर से पृथक हो जाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से पृथक आत्मा ना हो तो जिसके संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता होती है वह देह से पृथक है जैसे आंख सबको देखती है परंतु अपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला अपने को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आंख से सब घट घटादि पदार्थ देखता है वैसे आंख को अपने ज्ञान से देखता है जो दृष्टा है वह दृष्टा ही रहता है दृश्य कभी नहीं होता जैसे बिना आधार आधे, कारण के बिना कार्य अव्यवी के बिना अव्यव और कर्ता के बिना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है जो सुंदर स्त्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो क्षणिक सुख और उससे दुख भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा जब ऐसा है तो स्वर्ग की हानि होने से दुख भोगना पड़ेगा जो कहो दुख के छुड़ाने और सुख के बढ़ाने में यत्न करना चाहिए तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसलिए वह पुरुषार्थ का फल नहीं जो दुख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं जैसे धान्यार्थ धान्य का ग्रहण और बुश का त्याग करता है वैसे इस संसार में बुद्धिमान सुख का ग्रहण और दुख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर, धूर्त कथित वेदोक्त, अग्नि होत्रादि कर्म उपासना और कांड का अनुष्ठान परलोक के लिए करते हैं वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना मूर्खता का काम है क्योंकि अग्नि त्रयो वेदास त्रिदंडम भस्म गुंठनम बुद्धि पौरुषही चार वाक मत प्रचारक बृहस्पति कहता है कि अग्निहोत्र तीन वेद तीन दंड और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने जीविका बना ली किंतु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुख का नाम नरक, लोक सिद्ध का, का फल मानकर विषय दुख निवारण मात्र में कृत कृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खता है अग्नि होत्र आदि यज्ञों से वायु वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होती उसको ना जानकर वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निंदा करना धूर्तों का काम है जो त्रिदंड और भस्म धारण का खंडन है सो ठीक है यदि कंटकादि से उत्पन्न ही दुख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महारोगा नरक क्यों नहीं यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान और प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ माने तो ठीक है परंतु जो अन्यायकारी पापी राजा हो उसको भी परमेश्वरवत मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं शरीर का विच्छेद होना मात्र मोक्ष है तो गधे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा किंतु आकृति ही मात्र भिन्न रही चारवाक चावाक्निष्णो जलम शीत सपर्शस्तल कस्मात्व्यवस्थित न स्वर्गो नापर्गो वा नैवात्मा नैवालौक नाम क्रियाश्च नर्श्रमादीना निहतः पशुशेहत ज्योतिष गमिष्यति स्वपिता स्विता यजम त्र कस्त मृता जंतूना चेत् श्राद्धं चेतृतिण गता हज जंतूना व्यर्थ पाथेयक स्वर्गस्थिता यदातृति गेयुस्तोपरिस्था कस्मा दीयते यज्जी सुखम जीवे भस्मी भूतस्य घृत पीबे कुतः यदि गेतर लोक देहादेश विर्गता कस्् भूयो जीवनोपायो मृतानां प्रेतकार्याणि बंधुस्नेहसल विद्यते न त्रयो वेदस्य द से कर्ताचरा जर्फरी तुर्फरी पंडिताचृत अश्वै शिष्णंत पत्नीग्राह्य प्रकीर्तितम् भंडैस्त परम च्राह्य जातम प्रतिमसा खादनम तद्वन निशाचर समीरतम चारवाक बौद्ध और जैन भी जगत की उत्पत्ति स्वभाव से मानते जो जो स्वाभाविक गुण है उस-उस से द्रव्य संयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई जगत का कर्ता नहीं परंतु इनमें से चारवाक ऐसा मानता है किंतु परलोक और जीवात्मा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं शेष इन तीनों का मत कोई कोई बात छोड़ के एक सा है ना कोई स्वर्ग ना कोई नरक और ना कोई परलोक में जाने वाला आत्मा है और ना वर्ण आश्रम की क्रिया है। जो फल तो अपने पितादी को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं भेजता है? जो मरे हुए जीवों को श्राद्ध और तर्पण तृप्तिकारक होता है तो परदेश में जाने वाले मार्ग में निर्वाह अर्थ अन्न वस्त्र और धनादि को क्यों ले जाते हैं क्योंकि जैसे मृतक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेश में जाने वालों के लिए उनके संबंधी भी घर में उनके नाम से अर्पण करके देशांतर में पहुंचा देवे जो यह नहीं पहुंचता, तो स्वर्ग में वह क्यों कर पहुंच सकता है जो मृत्यलोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता इसलिए जब तक तक जीवे, जीवे। तब सुख से जो घर में पदार्थ ना हो तो ऋण लेके आनंद करें ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव खाया पिया है उन दोनों का पुनर् आगमन होगा फिर किससे कौन मांगेगा और कौन देवेगा जो लोग कहते हैं कि मृत्यु समय जीव शरीर से निकल के परलोक को जाता है वह बात मिथ्या है, क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुंब के मोह से बद्ध होकर पुनः घर में क्यों नहीं आ जाता इसलिए यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दश गात्रि मृत का क्रिया करते हैं यह सब उनकी जीविका की लीला है वेद को बनाने हारे भांड, धूर्त और निशाचर, राक्षस ये तीन हैं। जरफरी तुरफरी इत्यादि पंडितों के धूर्तता युक्त वचन है देखो धूर्तों की रचना घोड़े के लिंग को स्त्री ग्रहण करें उसके साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या से ढा आदि लिखना धूर्तों के बिना नहीं हो सकता और जो मांस का खाना लिखा है वह वेद भाग राक्षस का बनाया है बिना चेतन परमेश्वर के निर्माण किए जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियम पूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकता इस वास्ते सृष्टि का कर्ता अवश्य होना चाहिए जो स्वभाव से ही होते हों, तो द्वितीय सूर्य चंद्र पृथ्वी और नक्षत्र आदि लोक आपसे आप, आप क्यों नहीं बन जाते हैं स्वर्ग सुख भोग और नरक दुख भोग का नाम है जो जीवात्मा ना होता तो सुख दुख का भोगता कौन हो सके जैसे इस समय सुख दुख का भोगता जीव है वैसे पर जन्म में भी होता है क्या सत्य भाषण और परोपकार आदि क्रिया भी वन आश्रमों की निष्फल होगी कभी नहीं पशु मार के होम करना वेदादि सत्य शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा और मृतकों का श्राद्ध तर्पण करना कपोल कल्पित है क्योंकि यह वेदादि सत्य शास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवत आदि पुराण मत वालों का मत इसलिए इस अभाव कभी नहीं होता विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता देह भस्म हो जाता है जीव नहीं जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिए जो कोई ऋणादि कर विराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म में दुख रूपी नरक भोगते हैं इसमें कुछ भी संदेह नहीं देह से निकलकर जीव स्थानांतर और शरीरांतर को प्राप्त होता है और उसको पूर्वजन्म तथा कुटुंबादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसलिए पुनः कुटुंब में नहीं आ ब्राह्मणों ने प्रेत कर्म अपनी जीवकार्थ बना लिया है, परंतु ना होने से खंडनीय अब कहिए, जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने व पढ़े होते तो वेदों की निंदा कभी ना करते के वेद भांड धूर्त और निशाचरव पुरुषों ने बनाए हैं ऐसा वचन कभी ना निकालते हाँ भांड धूर्ते धूर्त निशाचरवि उनकी धूर्तता है वेदों की नहीं परंतु शोक है चार वाक बौद्ध और जैनियों पर के इन्होंने मूल चार वेदों की संगीताओं को भी ना सुना ना देखा और ना किसी विद्वान से पढ़ा इसीलिए नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊट पटांग वेदों की निंदा करने लगे दुष्ट वाम मार्ग्यों की प्रमाण शून्य कपोल कल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जागे भला विचारना चाहिए कि स्त्री से अश्व के लिंग का ग्रहण करा उससे समागम कराना और यजमान की कन्या से हंसी ठट्टा आदि करना सिवाय वाम मार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है बिना इस वाम मार्गियों के भ्रष्ट वेदार्थ से विपरीत अशुद्ध व्याख्यान कौन करता अत्यंत शोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि बिना विचारे वेदों की निंदा करने पर तत्पर हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते क्या विचार? उनमें नहीं थी जो जो सत्य सत्य असत्य का विचार कर, सत्य का और असत्य का का का कर और और खंडन करते और जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वाम मार्गी टीकाकारों की लीला है इसलिए उनको राक्षस कहना उचित है परंतु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा इसलिए मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को और जिन्होंने वेदों के जाने सुने बिना मनमानी निंदा की है निसंदेह उनको लगेगा सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों का विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवश्य अविद्यारूपी अंधकार में पढ़ के सुख के बदले दारुण दुख जितना पावे उतना ही न्यून है इसलिए मनुष्य मात्र को वेद अनुकूल चलना समुचित जो वाम मार्गियों ने मिथ्या कपोल कल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात यथेष्ट मद्यपान मांस खाने और परिस्त्री गमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलंक लगाया इन्हीं बातों को देखकर चारवाक बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निंदा करने लगे और के एक वेद विरुद्ध अनिश्वरवादी अर्थात नास्तिक मत चला लिए, जो चारवाक आदि वेदों का मूलार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठती क्या करें बेचारे विनाश काले विपरीत बुद्धि जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य की उल्टी बुद्धि हो जाती है अब जो चार वाक आदिकों में भेद है सो लिखते हैं। ये चार वाक आदि बहुत सी बातों में एक हैं, परंतु चार वाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उसके नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है पुनर्जन्म और परलोक को नहीं मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमान आदि प्रमाणों को भी नहीं मानता चारवाक शब्द का अर्थ जो बोलने में प्रगल्भ और विशेषार्थ वैतंक होता है और बौद्ध जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण अन्नादि जीव पुनर्जन्म परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परंतु नास्तिकता वेद ईश्वर की निंदा मत यतना और जगत का कर्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं। यह चार का मत संक्षेप से दर्शा दिया। अब बौद्ध मत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं कार्य कारण भावाद्वा स्वभाव नियामका अविनाभावनियमो दर्शनात। कार्य कार्य कार्य कारण कारण कारण भाव अर्थात के के दर्शन से कारन, और कारन के दर्शन से से से और आदि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष शेष में अनुमान होता है इसके बिना प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर चार वाक से शाखा बौद्धों की हुई बौद्ध चार प्रकार के एक माध्यमिक दूसरा योगाचार तीसरा स्वतांत्रिक और चौथा वैभाषिक बुद्धिया निर्वर्तते सह बौद्ध जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात जो जो बात अपनी बुद्धि में आवे उस उसको माने और जो जो बुद्धि में ना आवे उस उसको नहीं माने इनमें से पहला माध्यमिक सर्वशून्य मानता है अर्थात जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात आदि में नहीं होते अंत में नहीं रहते मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में ही पश्चात शून्य हो जाता है जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था प्रध्वंस के पश्चात नहीं रहता और घट ज्ञान समय में भाजता पदार्थांतर में ज्ञान जाने से घट ज्ञान नहीं रहता इसलिए शून्य ही एक तत्व है दूसरा योगाचार जो बाह्य शून्य मानता है अर्थात पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घट ज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान ना हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है तीसरा स्वतांत्रिक जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि बाहर कोई पदार्थ सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता किंतु एक देश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है इसका ऐसा मत है चौथा वैभाषिक है उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं। जैसे अयम इस प्रतीति में नील युक्त घटा घटाकृति बाहर प्रतीत होती है यह ऐसा मानता है यद्यपि इनका आचार्य बुद्ध एक है तथापि शिष्यों के बुद्धि भेद से चार प्रकार की शाखा हो गई जैसे सूर्यास्त होने में चार पुरुष परिस्त्री गमन, चोर चौरी कर्म और विद्वान सत्य भाषण आदि श्रेष्ठ कर्म करते हैं समय एक परंतु अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारों में माध्यमिक सबको क्षणिक मानता है अर्थात क्षण क्षण में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्व क्षण में ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता इसलिए सबको क्षणिक मानना चाहिए ऐसे मानता है दूसरा योगाचार जो प्रवृत्ति है सो सब दुख रूप है क्योंकि प्राप्ति में संतुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मान्यता है। तीसरा स्वतांत्रिक सब पदार्थ अपने अपने लक्षणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय और घोड़े के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है चौथा वैभाषिक शून्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्यमिक सबको शून्य मानता था उसी का पक्ष वैभाषिक का भी है इत्यादि बौद्धों में बहुत से विवाद पक्ष इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाला शून्य नहीं हो सकता और जो सब शून्य हो तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिए शून्य का ज्ञाता और गेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं। और जो योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता है तो पर्वत इसके भीतर होना चाहिए जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उसके हृदय में पर्वत के समान अवकाश इसलिए बाहर पर्वत है और पर्वत ज्ञान आत्मा में रहता है सो तांत्रिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिए नहीं। जो ना हो तो घट यह प्रयोग भी ना होना चाहिए किंतु अयम यह घट का एक देश है और एक देश का नाम घट नहीं किंतु समुदाय का नाम घट है यह घट है यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक है उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात साव्यव घट प्रत्यक्ष होता है चौथा वैभाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं क्योंकि जहां ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है अर्थात आत्मा में सबका प्रत्यक्ष होता है यद्य प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है वैसे जो क्षणिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्षणिक बाहर हो तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण ना होना चाहिए परंतु पूर्व दृष्ट श्रुत का स्मरण होता है इसलिए क्षण का वाक भी ठीक नहीं जो सब दुख ही हो और सुख कुछ भी ना हो तो सुख की अपेक्षा के बिना दुख सिद्ध नहीं हो सकता जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इसलिए सब दुख मानना ठीक नहीं जो स्व-लक्षण ही माने तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जैसे घट का रूप घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य से भिन्न है और गंध पृथ्वी से अभिन्न है इसी प्रकार भिन्न अभिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिए शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात शून्य का जानने वाला शून्य से भिन्न होता है संसारस्य संसारुखात्मक सम्मतम जिनको बौद्ध तीर्थंकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं इसलिए ये दोनों एक है और पूर्वोक्त भावना चतुष्ट अर्थात चार भावनाओं से सकल वासनों की निवृत्ति से शून्य रूप निर्वाण अर्थात मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों को योग और आचार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है और चित चैतात्मक स्कंध पांच प्रकार का मानते हैं रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार उनमें से प्रथम जो इंद्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह रूप स्कंध दूसरा आलय विज्ञान प्रवृत्ति का जानना रूप व्यवहार को विज्ञान स्कंध तीसरा रूप स्कंध और विज्ञान स्कंध से उत्पन्न हुआ सुख दुख आदि प्रतीति रूप व्यवहार को वेदना वेदनास्कंध चौथा गौ आदि संज्ञा का संबंध नामी के साथ मानने रूप को संज्ञा स्क्रिशादी उपक्लेश मद प्रमाद अभिमान धर्म और अधर्म रूप व्यवहार को संस्कार स्कंध मानते हैं सब संसार में दुख रूप दुख का घर दुख का साधन रूप भावना करके संसार से छूटना चार वाकों में अधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को ना मानना बोध मानते हैं देशना नाम सत्वाशय वशागा बहुधा लोके उपाय किल गंभीरत्त्थन क्विच्चोभय भिन्नाहि देशना भिन्ना शून्यता दयालक्षण द्वादन पूजा श्रेयस्कीति बौद्धा मन बहुशो द्वादातना वै पिता पूजनीमूजित जानींद्रििया पंच तथा च कर्मद्रििया मनोबुरी प्रोक्त द्वाद अर्थ जो ज्ञानी विरक्त जीवन मुक्त लोगों के नाथ बुद्ध आदि तीर्थंकरों के पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला जो के भिन्न भिन्न पदार्थों का उपदेशक है जिसको बहुत से भेद और बहुत से उपायों से कहा है उसको मानना बड़े गंभीर और प्रसिद्ध भेद से कहीं कहीं गुप्त और प्रकटता से भिन्न भिन्न गुरुओं के उपदेश जो के शून्य लक्षण युक्त पूर्वक कहे आए उनको मानना जो द्वादायतन पूजा है वही मोक्ष करने वाली है उस पूजा के लिए बहुत से पदार्थों को प्राप्त हो के, अर्थात बारा प्रकार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिए अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन इनकी द्वादशायतन पूजा यह है पांच ज्ञानेन्द्रिय अर्थात श्रोत्र, त्वक चक्षु जिहवा और नासिका पांच कर्म कर्मेन्द्रिय अर्थात वाक हस्त पाद गुह और उपस्थ ये दस इंद्रियां और मन बुद्धि इन्हीं का सत्कार अर्थात इनको आनंद में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है जो सब संसार दुख रूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी चाहिए संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दिखती है इसलिए सब संसार दुख रूप नहीं हो सकता किंतु इसमें सुख दुख, दुख दोनों हैं। और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धांत मानते हैं तो खान पान आदि करना और पथ तथा आदि सेवन करके शरीर रक्षण करने में प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैं जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परंतु इसको दुख ही मानते हैं तो यह कथन ही संभव नहीं क्योंकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त और दुख जानके निवृत्त होता है संसार में धर्म क्रिया विद्या सत्संग आदि श्रेष्ठ व्यवहार सुख कारक इनको कोई भी विद्वान दुख का लिंगन नहीं मान सकता बिना बौद्धों के जो पांच स्कंध है वे भी पूर्ण अपूर्ण है क्योंकि जो ऐसे ऐसे स्कंध विचारने लगे तो एक एक के अनेक भेद हो सकते हैं जिन तीर्थंकरों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीर्थंकरों ने उपदेश किस से पाया जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन संभव नहीं क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता अथवा उनके कथन अनुसार ऐसा ही होता तो अब उनमें बिना पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए और ज्ञानियों के सत्संग किए बिना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्ति शून्य सं्यपात रोगग्रस्त मनुष्य के बढ़ाने के समान है जो शून्य रूप ही अद्वैत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शून्य रूप कभी नहीं हो सकती हाँ सूक्ष्म कारण रूप तो हो जाती है इसलिए यह भी कथन भ्रम रूपी है जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादायतन पूजा को मोक्ष का साधन मानते तो दस प्राण और जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते जब इंद्रिय और अंतःकरण की पूजा भी है, तो इन बौद्धों और विषय जनों में क्या भेद रहा जो उनसे ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहा रही जहां ऐसी बातें हैं वहां मुक्ति का क्या काम क्या ही इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका सादृश्य इनके बिना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इनको वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला। पूर्व तो संसार की दुख रूपी भावना की फिर बीच में द्वादश आयतन पूजा लगा दी क्या इनकी द्वादशायतन पूजा संसार से बाहर की है जो मुक्ति की देहारी हो सके तो भला कभी आँख मीच के कोई रत्न चाहे वह ढूंढे लीला वेद ईश्वर को ना मानने से हुई अब भी सुख चाहे तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करे विवेक विलास ग्रंथ में बौद्धों का इस प्रकार का मत लिखा है सुगतो देवो बौद्धा सुगत दिश्व क्रमात् भंगसत्वाख्य तचतुष्टिद क्रत दुखमायतन चत सुद मगश्चे चाख्या क्रमेण शूयतामत दुख संसारिण स्क्रकीर्तिदना संस्कारोपमे च पंचेन् शब्द विषया पंचम धर्माता गणों ये सै समुदेति नृण हृद आत्मात्मयस्वभाख्य सैदय पुनः सर्वसंस्कारा इतिया वासनास्थिरा समार्ग क्षणिककारायासनास्थिरा सर्गति सच मोक्ष च। तथा प्रमाणदित चुप्रस्थनिक बौद्धा ख्याता वैभाषिकाय अर्था वैभाषिकेण बहुमं सौत्र प्रत्यक्षग्राह्यर्थ न आकार नहर्मता आकारसहिता बुद्धिचार संमता केवलां जान संतान वासना छेद संभव चतुर्णमक बौद्धा मुक्तिरेशा प्रकर्ति कृति कमंडलुर्मौ्यम चीर पूर्वाह भोजनम संघो रक्ताबर शिश्रििए बौद्धभिक्षुभ बौद्धों का सुगत देव बुद्ध भगवान पूजनीय देव और जगत क्षणभंग आर्य पुरुष और आर्य स्त्री तथा तत्वों की आख्या संज्ञादी प्रसिद्धि ये चार तत्व बौद्धों में मंतव्य पदार्थ हैं इस विश्व को दुख का घर जाने तदनंतर समुदाय अर्थात उन्नति होती है और मार्ग इनकी व्याख्या क्रम से सुन संसार में दुख ही है जो पंच स्कंधपूर्वक कह आए हैं उनको जानना पंच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अंताकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं जो मनुष्यों के हृदय में राग द्वेशादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदाय और जो आत्मा आत्मा के संबंधी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदाय होता है सब संस्कार क्षणिक है जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मार्ग है और वही शून्य तत्व शून्य रूप हो जाना मोक्ष है बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इनके भेद हैं वैभाषिक सौतांत्रिक योगाचार और माध्यमिक इनमें ज्ञान में जो अर्थ है उसको विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता और सौतान्त्रिक भीचर स्वतंत्रिक प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं योगाचार आकार सहित विज्ञान युक्त बुद्धि को मानता है और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञान मात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता और राग आदि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बौद्धों की है मृगा का चमड़ा कमंडल मुंडाए मुड़ाए, कल वस्त्र पूर्वाहन अर्थात 9 बजे से पूर्व भोजन अकेला ना रहे रक्त वस्त्र का धारण ये बौद्धों के साधुओं का विष है। जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका गुरु कौन था और जो विश्व क्षण भंग हो तो चिर दृष्ट पदार्थ का यह वही है ऐसा स्मरण ना होना चाहिए जो क्षण भंग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवे? जो क्षणिकवाद ही बौद्धों का मार्ग है तो इनका मोक्ष भी क्षण होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिए इसलिए ज्ञान में अर्थ का प्रतिबिंब सा रहता है जो भीतर ज्ञान में द्रव्य होवे तो बाहर ना होना चाहिए और वह चालन आदि क्रिया किस पर करता है भला जो बाहर देखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है जो आकार से सहित बुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिए जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे, बाह्य पदार्थों को केवल ज्ञान रूप ही माना जाए तो पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता जो वासना छेद ही मुक्ति है तो सुशक्ति में भी मुक्ति माननी चाहिए ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है इत्यादि बातें संक्षेपतः बौद्ध मतस्तों की प्रदर्शित कर दी हैं। अब बुद्धिमान विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान जाएंगे कि इनकी कैसी विद्या और कैसा मत है इनको जैन लोग भी मानते हैं यहां से आगे जैन मत का वर्णन है प्रकरण रत्नाकर एक भाग नये चक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी बौद्ध लोग समय समय में नवीनपन से आकाश काल जीव पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं और जैनी लोग धर्मस्थ काय अधर्मस्थ काय आकाशस्थ जीवास्तिकाय और काल इन छह द्रव्यों को मानते हैं इनमें काल को अस्तिकाय नहीं मानते किंतु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तुता नहीं उनमें से धर्मास्तिकाय जो गति परिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुतकल इसकी गति के समीप से स्तंभन करने का हेतु है और वह धर्मास्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है दूसरा अधर्मास्तिकाय है कि स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु है तीसरा आकाशास्तिकाय उसको कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिसमें अवगाह प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करने वाले जीव तथा पुतगलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी चौथा पुतगलास्तिका यह है कि जो कारण रूप सूक्ष्म नित्य एकरस, वर्ण गंध स्पर्श कार्य का लिंग पूर्ण और गलने के स्वभाव वाला होता है पांचवा जीवास्तिकाय जो चेतना लक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनंत पर्यायों से परिणामी और छठा यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन प्राचीनता का चिन्ह रूप प्रसिद्ध वर्तमान रूप पर्यायों से युक्त है वह ल कहाता का है जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रति समय में नवीन नवीन माने हैं, वे झूठे क्योंकि आकाश काल जीव और परमाणु ये पुराने कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये अनादि और कारण रूप से अविनाशी हैं। पुनः नया और पुरानापन कैसे घट सकता है और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य नहीं किंतु गुण हैं। ये दोनों जीवास्तिकाए में आ जाते हैं इसलिए आकाश परमाणु जीव और काल मानते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वैशैशिक में माने हैं वे ही ठीक हैं। क्योंकि पृथ्वी पृथ्व्यादि पांच तत्व काल दिशा आत्मा और मन ये नव पृथक पृथक पदार्थ निश्चित हैं। एक जीव को चेतन मानकर ईश्वर को ना मानना यह जैन बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है अब जो बौद्ध और जैनी लोग सप्तंगी और स्वाद्वाद मानते हैं सो यह है कि सनघट इसको प्रथम भंग कहती है क्योंकि घट अपनी वर्तमानता से युक्त अर्थात घड़ा है इसने अभाव का विरोध किया है दूसरा भंग असन घट घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से यह घड़े के असद अभाव से दूसरा भंग है तीसरा भंग यह है कि सन्नसन घट अर्थात यह घड़ा तो है परंतु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से पृथक हो गया चौथा भंग घटो अघट जैसे अघट पट दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है युगपत उसकी संज्ञा अर्थात घट और अघट भी है पांचवा भंग यह है कि जो घट को पट कहना अयोग्य अर्थात उसमें घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है छठा भंग यह है है कि जो घट नहीं है नहीं वह कहने योग्य भी और जो है वह है और कहने योग्य भी है और सातवां भंग यह है कि जो कहने को इष्ट है परंतु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तम भंग कहता है इसी प्रकार सियादस्म प्रथमो भंग सिया भंग सियाद्यो जीवस् तृतीयोभंगो जीवश चतुर्थो स्यादस्ति अवक्तव्यो पंचमो भंगा, अवक्तव्यो चतुभंगो जीव पंचमोभंगवक्ो जीव षो भंग सियादस्वक्ो जीवमो अर्थात हे जी, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अभाव रूप भंग प्रथम कहाता। दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है इससे यह दूसरा भंग कहाता है जीव है परंतु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग जब जीव शरीर धारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से पृथक होता है तब अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन हो वे उसको चतुर्थ भंग कहते हैं जीव है परंतु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उसको पंचम भंग कहते हैं जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिए चक्षु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उसको छठा भंग कहते हैं एक काल में जीव का अनुमान से होना और अदृश्यपन में ना होना और एक साथ ना रहना किंतु क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होना अस्थि नास्ति न ना होवे और नास्ति अस्थि व्यवहार भी ना होवे यह सातवां भंग कहाता है इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी और अनित्यत्व सप्तभंगी तथा सामान्य धर्म धर्म विशेष गुण और की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती है वैसे द्रव्य गुण स्वभाव और पर्याय के अनंत होने से सप्तभंगी भी अनंत होती है ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का द्वाद और सप्तभंगी न्याय है। है। यह कथन एक अन्य भाव में और में और धर्म चरितार्थ हो सकता है। इस सरल प्रकरण को छोड़कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फंसाने के लिए होता है देखो जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ के वर्तमान होने से धर्म्य और सातन तथा जड़ होने से धर्म, जीव में चेतनत्व अस्ति है और जड़त्व नास्ती नहीं है इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इससे गुण कर्म स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म के विचार से सब इनका सप्तभंगी और शायद द्वाद सहजता से समझ में आता है। है? फिर इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का इसमें बौद्ध और जैनों का एक मत है थोड़ा सा ही पृथक पृथक होने से भिन्न भाव भी हो जाता है अब इसके आगे केवल जैन मत विषय में लिखा जाता है सीधा द्वे परे तत्वे विवेचनम् तत्व विवेकस्तनम विवेचनम। उपादेयप हेय हेयत हेय कर्तृरागा तत्कार्यमिन उपादे पराज्योतिपयोगकक्षण जैन लोग चित्त और अचित अर्थात चेतन और जड़ दो ही पर तत्व मानते उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो जो ग्रहण के योग्य है उस उसका ग्रहण और जो जो त्याग करने योग्य है उस उसका त्याग करने वाले को विवेकी कहते हैं। जगत का कर्ता और रागादि तथा ईश्वर ने जगत किया है इस अविवेकी मत का त्याग और योग से लक्षित परम ज्योति स्वरूप जो जीव है उसका ग्रहण करना उत्तम है अर्थात जीव के बिना दूसरा चेतन तत्व ईश्वर को नहीं मानते कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हैं इसमें राजा शिव प्रसाद जी इतिहास तिमरनाशक ग्रंथ में लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध। पर्यायवाची शब्द है परंतु वाम मार्गी मध्य मांसाहारी बौद्ध हैं उनके साथ है जैनियों का विरोध है परंतु जो महावीर और गौतम गणधर हैं उनका नाम बौद्धों ने बुद्ध रखा है और जैनियों ने गणधर और जिनवर इसमें की परंपरा जैनमत है उन जी ने अपने इतिहास तिमरनाशक ग्रंथ के तीसरे खंड में लिखा है कि स्वामी शंकराचार्य से पहले जिनको हुए कुल हजार वर्ष के लगभग गुजरे हैं सारे भारत वर्ष में बौद्ध अथवा जैनमत फैला हुआ था इस पर नोट बौद्ध कहने से हमारा आशय उस मत से है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय तक वेद विरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिसको अशोक और संप्रति महाराज ने माना जैन उससे बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते जिन जिससे जैन निकला और बुद्ध जिससे बौद्ध निकला दोनों पर्याय शब्द है कोश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं वर्ण दीप वंश इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रंथों में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को अक्सर महावीर ही के नाम से लिखा है बस उनके समय में एक ही उनका मत रहा हमने जो जैन ना लिखकर गौतम के मत वालों को बौद्ध लिखा उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि दूसरे देश वालों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है ऐसा ही अमर कोश में भी लिखा है सर्वज सुगतो बुद्धो धर्म समंत भद्रो भगवान मारजिल अभिजो दशबलो मरजिलोकजिजिन षडिजोदशलोदयवादी विनायक मुनींद्रीघन शास्ता मुनिशाक्यमुनिस्तु स शाक्य सिंह सर्वा सिद्धौधन स गौतमश्चारकबंधुश्च माया देवी सुत अमर कांड एक वर्ग एक श्लोक आठ से दस तक अब देखो बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं क्या अमर सिंह भी बुद्ध जिनके एक लिखने में भूल गया है जो अविद्वान जैन हैं, वे तो ना अपना जानते हैं ना दूसरे का केवल हठ मात्र से बड़ाया करते हैं परंतु जो जैनों में विद्वान हैं, वे सब जानते हैं कि बुद्ध और जिन तथा बौद्ध और जैन पर्यायवाची हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता है वे जो अपने तीर्थंकरों ही को केवल मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं अनादि परमेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ वीतराग अर्ण केवली, ही तीर्थकृत जिन ये छह नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं, आदि देव का स्वरूप चंद्र ने आप तो निश्चय ग्रंथ में लिखा है दोषस पूजितः पूजि यथवादी चहन परमेश्वरः वैसे ही तौतातीतों तो ने भी लिखा है कि ज्जो दृश्य तवन नेमस्मदादि दृष्टो नैकदेशोस्ती लिंग वु न चागम विधि कशि निज्ञबोधकवाद कलते नर्थ प्रधानस्तस्तिवीय से न चावादिश पूमरबोधि जो दोषों से रहित त्रैलोक्य में पूजनीय पदार्थों का वक्ता अर्न देव है वही परमेश्वर है जिसलिए हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इसलिए कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात नित्य सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण प्रमाण भी नहीं नहीं, हो सकता। जब तीनों नहीं, तो अर्थवाद, स्तुति, निंदा, काय चरित्र का वर्णन और पुराकल्प अर्थात इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता और अन्यार्थ प्रधान अर्थात बहुव्रीही समास के तुल्य पारोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता पुनः ईश्वर के उपदेशताओं से सुने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है इसका अर्थात खंड जो अनादि ईश्वर ना होता तो अरहन देव के माता पिता आदि के शरीर का सांचा कौन बनाता बिना संयोगकर्ता के यथा योग्य सर्व अव्यव संपन्न उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और जिन पदार्थों से शरीर बना है उनके जड़ होने से से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूपन नहीं बन सकते क्योंकि उनमें यथा योग्य बनने का ज्ञान ही नहीं और जो राग आदि दोषो से सहित होकर पश्चात दोष रहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस निमित्त से वह राग आदि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति भी अनिथ्य होगी जो अल्प और अल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता क्योंकि जीव का स्वरूप एक देशी और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला होता है वह सब विद्याओं में सब प्रकार वक्ता नहीं हो सकता इसलिए तुम्हारे तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं, उन्हीं को मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं जैसे कान से रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता है वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन करन, विद्या और योग अभ्यास से परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे बिना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योग अभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं दिख पड़ता जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान गुणों से अव्यवहित संबंध से पृथ्वी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि में परमात्मा के रचना विशेष लिंग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है और जो पापा चरण इच्छा समय में भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है वह अंतर्यामी परमात्मा की ओर से है इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है अनुमान के होने में क्या संदेह हो सकता है प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से आगम प्रमाण भी नित्य सर्वज्ञ ईश्वर ईश्वर ईश्वर का बोधक होता है। है। इसलिए शब्द प्रमाण भी में जब तीनों प्रमाणों से को जीव जान सकता है तब अर्थवाद अर्थात परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य होते हैं उनकी प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं जैसे मनुष्यों में कर्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस कार्य का कर्ता के बिना होना सर्वथा असंभव है जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ़ को भी संदेह नहीं हो सकता जब परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनेंगे पश्चात उसका अनुवाद करना भी सरल है इससे जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खंडन करना आदि व्यवहार अनुचित है अनादेरागम नच नर्वज्ञ आदिमान त्वसत्येन स सथम प्रतिपाद्यते। अथ तचनजो प्रतीयते प्रकल्येत कथम सिरवोतया वाक्यम सत्यता कथम तदुभ सि सिद्ध मूलांतराद रित बीच में सर्वक्य हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किए हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके और जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि सिद्धिश्रय दोष आता है क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेद वाक्य सत्य और उसी वेद वचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो, हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिए तीसरा कोई प्रमाण चाहिए जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अनादि मानते हैं। अनादि नित्य पदार्थों में अन्य आश्रय नहीं आ सकता। जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनंत विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वर प्रणीत वेद में अनावस्था दोष नहीं आता और तुम तीर्थंकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता क्योंकि बिना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चर्या ज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं वैसे ही संयोग का आदि अवश्य होता है क्योंकि बिना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिए अनादि परमात्मा को को मानो। देखो, चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो, तो भी शरीर आदि की रचना पूर्णता से नहीं जान सकता। जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है तब उसको कुछ भी भान नहीं रहता जब जीव दुख को प्राप्त होता है तब उसका ज्ञान भी न्यून हो जाता है। ऐसे परिचि सामर्थ्य वाले एक देश में रहने वाले को ईश्वर मानना बिना भ्रांति जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उनके माता पिता किन से फिर उनके भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए इत्यादि अनवस्था आ आस्तिक और नास्तिक का संवाद इसके आगे प्रकरण रत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नोत्तर लिखते हैं जिसको बड़े बड़े जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और मुंबई में छपवाया है ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है वह है कर्म से जो सब कर्म से होता है तो कर्म किस से होता है जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोतादि साधनों से कर्म जीव करता है वे किन से हुए जो कहो के काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना असंभव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा जो कहो के प्राग भाववत अनादि अनादिश हैं, तो बिना यत्न के सब कर्म निवृत्त हो जाएंगे यदि ईश्वर फल प्रदाता ना हो तो पाप के फल दुख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किंतु राज्य व्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्म संकर हो जाएंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे ईश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगना पड़ता इसलिए जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को अक्रिय अक्रिय मानते हैं, वैसे तुम भी ईश्वर नहीं, नहीं? नहीं किंतु सक्रिय है। है, है, जब चेतन है, तो तो कर्ता कर्ता क्यों नहीं? और जो तो वह क्रिया से प्रथक कभी नहीं हो सकता जैसा तुम्हारा कृत्रिम बनावट का ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान नहीं मान सकता क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन हो जाए क्योंकि ईश्वर बने के प्रथम जीव था पश्चात किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव हो जाएगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनंतकाल से जीव है और अनंत काल तक रहेगा इसलिए इस अनादि स्वतः सिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है देखो जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्य करता सुख दुख भोगता है वैसे ईश्वर कभी नहीं होता जो ईश्वर क्रियावान ना होता तो इस जगत को कैसे बना सकता जो कर्मों को प्रागभावत अनादिश मानते हो तो कर्म समवाय संबंध से नहीं रहेगा जो समवाय संबंध से नहीं वह संयोगज होके अनित्य होता है जो मुक्ति में क्रिया ही ना मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं वाह नहीं जो कहो होते हैं तो अंतः क्रिया वाले हुए क्या मुक्ति में पाषाणवत जड़ हो जाते एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किंतु अंधकार और बंधन में पड़ गए ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होती और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की उत्तम मध्यम निकृष्ट अवस्था क्यों हुई क्योंकि सब में ईश्वर एक सा व्याप्त है तो छुटाई बड़ाई ना होनी चाहिए व्यापय और व्यापक एक नहीं होते किंतु व्यापय एक देशी और व्यापक सर्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घटपटादी सब व्यापय एक देशी है जैसे पृथ्वी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और जगत एक नहीं जैसे सब घट पटादी में आकाश व्यापक है और घट पटादी आकाश नहीं वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता जैसे आकाश सब में बराबर है पृथ्वी आदि के अवयव बराबर नहीं वैसे परमेश्वर के बराबर कोई नहीं जैसे विद्वान अविद्वान और धर्मात्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते वैसे विद्यादि सद्गुण और सत्य भाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाधिक होने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अंत्यज बड़े छोटे माने जाते हैं वर्णों की व्याख्या जैसी चतुर्थ समोल्लास में लिखाए हैं वहां देख लो ईश्वर ने जगत का अधिपतित्व और जगत रूप ऐश्वर्य किस कारण स्वीकार किया ईश्वर ने कभी अधिपतित्व ना छोड़ा था ना ग्रहण किया है किंतु अधिपतित्व और जगत रूप ऐश्वर्य ईश्वर ही में है ना कभी उससे अलग हो सकता है तो ग्रहण क्या करेगा क्योंकि अप्राप्त का ग्रहण होता है व्यापय से व्यापक और व्यापक से व्यापय पृथक कभी नहीं हो सकता इसलिए सदैव स्वामित्व और अनंत ईश्वर में है इसका ग्रहण और त्याग जीवों में घट सकता है ईश्वर में नहीं जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पिता आदि का क्या काम ईश्वरी सृष्टि का ईश्वर करता है जैविक सृष्टि का नहीं जो जीवों के कर्तव्य कर्म हैं, उनको ईश्वर नहीं करता किंतु जीव ही करता है जैसे वृक्ष फल औषधि अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उसको लेकर मनुष्य ना पीसे ना कूटे ना रोटी आदि पदार्थ बनावे और ना खावे तो क्या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा और जो ना करे तो जीव का जीवन भी ना हो सके इसलिए आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और सांचों को बनाना ईश्वराधीन पश्चात उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कर्तव्य काम है जब परमात्मा शाश्वत अनादि चिदानंद ज्ञान स्वरूप है तो जगत के प्रपंच और दुख में क्यों पड़ा आनंद छोड़ दुख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने ऐसा क्यों किया परमात्मा किसी प्रपंच और दुख में नहीं गिरता न अपने आनंद को छोड़ता है क्योंकि प्रपंच और दुख में गिरना जो एक देशी हो उसका हो सकता है सर्वदेशी का नहीं जो अनादि चिदानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा जगत को ना बनावे तो अन्य कौन बना सके जगत बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का भी सामर्थ्य नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत को बनाता और सदा आनंद में रहता है जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है वैसे माता पिता रूप निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का प्रबंध नियम उसी ने किया है ईश्वर मुक्ति रूप सुख को छोड़ जगत का सृष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बखेड़े में क्यों पड़ा ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान एक देश में रहने हारे बंधन पूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है जो अनंत स्वरूप गुण कर्म स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किंचित मात्र जगत को बनाता धर्ता और प्रलय करता हुआ भी बंध में नहीं पड़ता क्योंकि बंध और मोक्ष सापेक्षता से है जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बंध और बंध की अपेक्षा से मुक्ति होती है जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्यों कर कहा जा सकता है और जो एक देशी जीव हैं, वे ही बद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं अनंत सर्वदेशी सर्वव्यापक ईश्वर बंधन व नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीर्थंकर हैं कभी नहीं पड़ता इसलिए वह परमात्मा सदैव मुक्त कहता है जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मद को स्वमेव भोगता है इसमें ईश्वर का काम नहीं जैसे बिना राजा के डाकू लंपट चोर आदि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी व कारागृह में नहीं जाते ना वे जाना चाहते हैं किंतु राज की न्याय व्यवस्था अनुसार बलात्कार से पकड़ाकर यथोचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर न्याय व्यवस्था से स्वस्व कर्मानुसार दंड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता इसलिए अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिए जगत में एक ईश्वर नहीं किंतु जितने मुक्त जीव है वे सब ईश्वर हैं यह कथन सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बंध में अवश्य पड़े क्योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चौबीस तीर्थंकर पहले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बंध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे हे मूढ़ जगत का कर्ता कोई नहीं किंतु जगत स्वयं सिद्ध है यह जैनियों की कितनी बड़ी भूल है भला बिना कर्ता के कोई कर्म कर्म के बिना कोई कार्य जगत में होता दिखता है यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान रोटी बनके जैनियों के पेट में चली जाती हो कपास, सूत, कपड़ा, कपासखा दुपट्टा धोती पगड़ी आदि बनके कभी नहीं आते जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्ता के बिना यह विविध जगत और नाना प्रकार की रचना विशेष कैसे बन सकती जो हट धर्म से स्वयं सिद्ध जगत को मानो तो स्वयं सिद्ध उपरो वस्त्रादिकों को कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाण शून्य कथन को कौन बुद्धिमान मान सकता है ईश्वर विरक्त है व मोहित जो विरक्त है तो जगत के परपंच में क्यों पड़ा जो मोहित है तो जगत के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा परमेश्वर में वैराग्य व मोह कभी नहीं घट सकता क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किसको छोड़े और किसको ग्रहण करे ईश्वर से उत्तम व उसको अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिए किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं जो ईश्वर को जगत का कर्ता और जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानोगे तो ईश्वर परपंची होकर दुखी हो जाएगा भला अनेक विध कर्मों का कर्ता और प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फंसता ना परपंची होता है तो परमेश्वर अनंत सामर्थ्य वाला प्रपंची और दुखी क्यों कर होगा हां तुम अपने और अपने तीर्थंकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो सो तुम्हारी अविद्या की लीला है जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहो तो वेदादि सत्य शास्त्रों का आश्रय ले क्यों भ्रम में पड़े पड़े ठोकर खाते हो अब जैन लोग जगत को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखलाते और संक्षेपतः मूलार्थ के किए पश्चात सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं यह प्रकरण रत्नाकर नामक ग्रंथ के सम्यक्त्व प्रकाश प्रकरण और गौतम और महावीर का संवाद है इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है के यह संसार अनादि अनंत है न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात किसी का बनाया जगत नहीं सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में ए मूड जगत का कर्ता कोई नहीं ना कभी बना और ना कभी नाश होता जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनंत कभी नहीं हो सकता और उत्पत्ति तथा विनाश हुए बिना कर्म नहीं रहता जगत में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाश वाले देखे जाते हैं पुनः जगत उत्पन्न और विनाश वाला क्यों नहीं इसलिए तुम्हारे तीर्थंकरों को सम्यक बोध नहीं था जो उनको सम्यक ज्ञान होता तो ऐसी असंभव बातें क्यों लिखते जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें उसकी उत्पत्ति और विनाश क्यों कर नहीं मानते अर्थात इनके आचार्य व जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न अब ये विद्या इनमें है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असंभव बातें क्यों कर मानते और कहते देखो इस सृष्टि में पृथ्वी काय अर्थात पृथ्वी भी जीव का शरीर है और जल काय आदि जीव भी मानते हैं इसको कोई भी नहीं मान सकता और भी देखो इनकी मिथ्या बातें जिन तीर्थंकरों को जैन लोग सम्य ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के ये नमूने हैं रत्नसार भाग के पृष्ठ 145 इस ग्रंथ को जैन लोग मानते हैं और यह है ईस्वी सन एक हजार आठ सौ उसी जैन प्रभाकर पृष्ठ में नानकचंद जति ने छपवाकर प्रसिद्ध किया है उसके पूर्वोक्त पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है अर्थात समय का नाम सूक्ष्म काल है और असंख्यात समय को आवली कहती है, एक करोड़ सड़सठ लाख सत्तर सहसौ सोलह आवलियों का एक मुहूर्त होता है वैसे तीस मुहूर्त का एक दिवस वैसे पंद्रह दिवसों का एक पक्ष वैसे दो पक्षों का एक मास वैसे बारह महीनों का एक वर्ष होता है वैसे सत्तर लाख करोड़ छप्पन सहस करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक पलोपम काल कहते हैं असंख्यात इसको कहते हैं कि एक चार कोश का चौरस और उतना ही गहरा कुआं खोदकर उसको जुगलीय मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना वर्तमान मनुष्य के बाल से बाल से जुगुलिय का भाग होता है। जब जुगुलिय मनुष्यों के चार सहसानवे बालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगुलिय मनुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के साथ बार 8-8 टुकड़े करने से 20 लाख सत्तानवे सहस एक टुकड़े होते हैं ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआं को भरना उसमें से 100 वर्ष के अंतरे एक एक टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जामे और कुआं खाली हो जाए तो भी वह संख्यात काल है और जब उनमें से एक एक टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों में उसी कुएं को ऐसा ठस भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाए तो भी ना दबे उन टुकड़ों में से सौ वर्ष के अंतरे एक टुकड़ा निकाले जब वह कुआं रीता हो जाए तब उसमें असंख्यात पूर्व पड़े तब एक एक पल्योपम काल होता है वह पल्योपम काल कुआं के दृष्टांत से जानना जब दश करोड़ करोड़ पल्योपम काल बीते तब एक सागरोपम काल होता है जब दश करोड़ करोड़ सागरोपम काल बीत जाए तब एक उत्सर्पिनी काल होता है और जब एक उत्सर्पिनी और एक अवसर्पिनी काल बीत जाए तब एक काल चक्र होता है जब अनंत काल चक्र बीत जावे तब एक पुद्गल परावर्त होता है अब अनंत काल किसको कहते हैं जो सिद्धांत पुस्तकों में नव दृष्टान्तों से काल की संख्या की उससे उपरांत अनंत काल कहाता का है वैसे अनंत पुद्गल ल जीव को भ्रमते हुए बीते हैं इत्यादि सुनो भाई गणित विद्या वाले लोगों जैनियों के ग्रंथों की काल संख्या कर सकोगे वा नहीं तुम इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं देखो तीर्थंकरों ने ऐसी गणित विद्या पढ़ी थी ऐसे ऐसे तो इनके मत में गुरु और शिष्य है जिनकी अविद्या का कुछ पारावार नहीं और भी इनका रत्नसार भाग एक पृष्ठ एक सौ चौतीस से लेके जो कुछ बूटा बोल जैनियों के के सिद्धांत ग्रंथ जो के उनके तीर्थंकर बोलियों केव से लेके महावीर पर्यंत 24 हुए उनके वचनों का सारसंग्रह है ऐसा रत्नसार भाग पृष्ठ 148 में लिखा है के के के के पृथ्वी पृथ्वी काय जीव मट्टी भेद जानना उनमें रहने वाले जीवों के शरीर का अंगुल का परिमाण एक भाग समझना अर्थात अतिव सूक्ष्म होते हैं उनका आजमन अर्थात वे अधिक से अधिक 22 सहस्र वर्ष पर्यंत जीते हैं रत्न वनस्पति के एक शरीर में अनंत जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहती है जो के और अनंत काय प्रमुख होते हैं उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहिए उनका आजमान अनंत मुहूर्त होता है परंतु यहा पूर्वोक्त इनका मुहूर्त समझना चाहिए और एक शरीर में जो एक अर्थात स्पर्श इंद्रिय इनमें है और उसमें एक जीव रहता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उसका देहमान एक सहस्त्र योजन अर्थात पुराणियों का योजन चार कोश का परंतु जैनियों का योजन दस हजार दस सहस्र कोशों का होता है ऐसे चार सहस्त्र कोश का शरीर होता है उसका आजुमान अधिक से अधिक दस सहस वर्ष का होता है अब दो इंद्रिय वाले जीव अर्थात एक उनका शरीर और एक मुख, जो शंख कौड़ी और जूं आदि होते हैं उनका देहमान अधिक से अधिक 48 कोश का स्थल शरीर होता है उनका आजुमान अधिक से अधिक 12 वर्ष का होता है यहां बहुत ही भूल गया क्योंकि इतने बड़े शरीर का आजू अधिक लिखता और 48 जूं के शरीर में पड़ती होगी होगी और और उन्होंने देखी भी और का भाग्य ऐसा अड़तालीस जो इतनी बड़ी जूं को देखे रत्नसार भाग एक पृष्ठ 150 और देखो इनका अंधाधुंध बीचू बगाई कसारी और मक्खी एक योजन के शरीर वाले होते हैं इनका आजुमान अधिक से अधिक छ महीने का होता है देखो भाई चार चार कोष का बिच्छू अन्य किसी ने देखा ना होगा जो आठ मील तक का शरीर वाला बिच्छू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती है ऐसे बिच्छू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे कभी ऐसे बिच्छू किसी जहनी को काटे तो उसका क्या होता होगा जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन अर्थात एक हजार कोष के योजन के हिसाब से एक करोड़ कोश का शरीर होता है और एक करोड़ पूर्व वर्षों का इनका आयू होता है वैसा स्थूल जलचर सिवाय जैनियों के अन्य किसी ने ना देखा होगा और चतुष्पात हाथी आदि का देहमान दो कोश से नव कोश पर्यंत और आजुमान चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि ऐसे बड़े बड़े शरीर वाले जीव भी जैनी लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सके रत्नसार भाग एक पृष्ठ एक सौ जलचर गर्भज जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अर्थात एक करोड़ कोशों का और आयुमान एक करोड़ पूर्व वर्षों का होता है इतने बड़े शरीर और आयु वाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे हों क्या यह महाजूक बात नहीं कि जिसका कदा भी संभव न हो सके अब सुनिए भूमि के परिमाण को रत्नसार लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात जो अढ़ाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना। अब इस पृथ्वी में में एक प्रथम सब द्वीपों के बीच में है। इसका प्रमाण चार लाख कोष का है और इसके चारों ओर लवण समुद्र है उसका प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अर्थात आठ लाख कोष का है इस जम्बू द्वीप के चारों ओर जो धात की खंड नाम द्वीप है उसका चार लाख योजन अर्थात सोलह लाख कोश का प्रमाण है उसके पीछे कालोदधि समुद्र है उसका आठ लाख अर्थात बत्तीस लाख कोश का प्रमाण है उसके पीछे पुष्करावर्त द्वीप है उसका प्रमाण सोलह लाख योजन कोश का है उस द्वीप के भीतर की कोरे हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं और उसके उपरांत असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें असंख्या के जीव रहते हैं। रत्नसार भाग एक पृष्ठ एक सौ जम्बू द्वीप में एक हिमवंत एक एरान्यवंत, एक हरिवर्ष एक रम्यक एक दैवकुरु एक उत्तर कुरु यह छह क्षेत्र सुनो भाई भूगोल विद्या के जानने वाले लोगों भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले वो जैन।, जैन भूल गए हो तो तुम उनको समझाओ और जो तुम भूले हो तो उनसे समझ लेओ। थोड़ा सा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य शिष्यों ने भूगोल खगोल और गणित विद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी जो पढ़े होते तो महा गपोड़ा क्यों मारती भला ऐसे पुरुष जगत को अकर्तृक और ईश्वर को ना माने तो इसमें क्या आश्चर्य है इसलिए जैनी लोग अपने पुस्तकों को विद्वान अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिनको ये लोग प्रमाणिक तीर्थंकरों के बनाए हुए सिद्धांत ग्रंथ मानते हैं उनमें इसी प्रकार की अविद्या युक्त बातें भरी इसलिए नहीं देखने देते। जो देवें तो पोल खुल जाए। इनके बिना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ा अध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा यह सब प्रपंच जैनियों ने जगत को आनादी मानने के लिए खड़ा किया है परंतु झूठ है। हाँ, जगत का कारण आनादी है, क्योंकि वे परमाणु आदि तत्व स्वरूप हैं, परंतु उनमें नियम पूर्वक बनने व बिगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी नहीं क्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक पृथक रूप और जड़ है वे अपने आप यथा नहीं बन सकते इसलिए इनका बनाने वाला चेतन अवश्य है और वह बनाने वाला ज्ञान स्वरूप है देखो पृथ्वी सूर्य आदि सब लोगों को नियम में रखना अनंत अनादि चेतन परमात्मा का काम है जिनमें संयोग रचना विशेष दिखता है वह स्थूल जगत अनादि कभी नहीं हो सकता जो कार्य जगत को नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई ना होगा किंतु वही कार्य कारण रूप हो जाएगा जो ऐसा कहोगे तो अपना कार्य और कारण आप ही होने से अन्य अन्य आश्रय और आत्माश्रय दोष आवेगा जैसे अपने कंधे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता इसलिए जगत का कर्ता अवश्य ही मानना है जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्ता कर्ता कर्ता कर्ता कौन है? करता का का और और कारण कारण कारण कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम और कारण के होने से ही कार्य होता है जिसमें संयोग वियोग नहीं होता जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उसका कर्ता व कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष व्याख्या आठवें समूलास में सृष्टि की व्याख्या में लिखी है देख लेना इन जैन लोगों बात का भी ज्ञान नहीं, तो परम सूक्ष्म सृष्टि विद्या का बोध कैसे हो सकता है इसलिए जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि अनंत मानते और द्रव्य पर्यायों को भी अनादि अनंत मानते हैं और प्रति प्रतिदेश में पर्यायों और प्रति वस्तु में भी अनंत प्रयाय को मानते हैं यह प्रकरण रत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अंत अर्थात मर्यादा होती है उनके सब संबंधी अंत वाले ही होते हैं यदि अनंत को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता किंतु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक एक द्रव्य में अपने-अपने एक-एक अपने एक सामर्थ्य एक सामर्थ्य को पर्यायों से अनंत सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की की बात है। जब परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उसमें अनंत विभाग रूप पर्याय कैसे रह सकते हैं ऐसे ही एक एक द्रव्य में अनंत गुण और एक गुण प्रदेश में अविभाग रूप अनंत पर्यायों को भी अनंत मानना केवल बालकपन की बात है क्योंकि जिसके अधिकरण का अंत है तो उसमें रहने वालों का अंत क्यों नहीं ऐसी ही लंबी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी है अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का निश्चय ऐसा है चेतना लक्षणों जीव कहा। पुद्गलाह पापं तस्य सत्कर्मुदला वचन है और यही प्रकरण रत्नाकर भाग पहले में नए चक्रसार में लिखा है कि चेतना लक्षण जीव और चेतना रहित अजीव अर्थात जड़ है सतकर्म रूप पुदगल पुण्य और पाप कर्म रूप पुदगल पाप कहते हैं जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक है परंतु जो जड़ रूप पुदगल है वे पाप पुण्य युक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है देखो ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक है परंतु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना झूठ है क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उसका सामर्थ्य भी सर्वदा ससीम रहेगा जैनी लोग जगत जीव जीव के कर्म और बंध अनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के तीर्थंकर भूल गए हैं क्योंकि संयुक्त जगत का कार्य कारण प्रवाह से कार्य और जीव के कर्म बंध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बंध का छूटना क्यों मानते हो क्योंकि जो अनादि पदार्थ हैं, वह कभी नहीं छूट सकता जो अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बंध भी नित्य होगा और जब सब कर्मों के छूटने से मुक्ति मानते हो तो सब कर्मों का छूटना रूप मुक्ति का निमित्त हुआ अब नई की मुक्ति होगी जो सदा नहीं रह सकेगी और कर्म कर्ता का नित्य संबंध होने से कर्म भी कभी ना छूटेंगे पुनः जब तुमने अपनी मुक्ति और तीर्थंकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन जैसे धान्य का छिलका उतारने वह अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उगता उसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्म मरण रूप संसार में नहीं आता जीव और कर्म का संबंध छिलके और बीज के समान नहीं है किंतु इनका समवाय संबंध है इससे आनादी काल से जीव और उसमें कर्म और शक्ति शक्ति का का संबंध है जो उसमें कर्म करने की शक्ति का भी अभाव तो सब जीव पाषाणवत हो जाएंगे और मुक्ति को भोगने का ही सामर्थ्य नहीं रहेगा जैसे आनादी काल का कर्म बंधन छूट कर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूटकर बंधन में पड़ेगा क्योंकि जैसे कर्म रूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का मुक्त होना मानते हो वैसे ही नित्य मुक्ति से भी छूट के बंधन में पड़ेगा साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के बिना मुक्ति मानोगे तो कर्मों के बिना ही बंध प्राप्त हो सकेगा जैसे वस्त्रों में मैल लगता और धोने से छूट जाता है पुनः मैल लग जाता है वैसे मिथ्यात्व आदि हेतुओं से राग द्वेषादि के आश्रय से जीव को कर्म रूप मल लगता है और जो सम्य ज्ञान दर्शन चरित्र से निर्मल होता है और मल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव संसारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे निमित्तों से मलिनता छूटती है वैसे निमित्तों से मलिनता लग भी जाएगी इसलिए जीव को बंध और मुक्ति प्रवाह रूप से अनादि मानो अनादि अनंतता से नहीं जीव निर्मल कभी नहीं था किंतु मल सहित है जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध वस्त्र में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से छुड़ा देते हैं उसके स्वाभाविक श्वेत वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मैल फिर भी वस्त्र में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी लगेगा जीव पूर्वपार्जित कर्म से ही स्वयं शरीर धारण कर लेता है ईश्वर का मानना व्यर्थ है जो केवल कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो ईश्वर कारण न हो तो वह जीव बुरा जन्म के जहां बहुत दुख हो उसको धारण कभी ना करे किंतु सदा अच्छे अच्छे जन्म धारण किया करे जो कहो के कर्म प्रतिबंधक है तो भी जैसे चोर आपसे आके बंदीगृह में नहीं जाता और स्वयं फांसी भी नहीं खाता किंतु राजा देता है इसी प्रकार जीव को शरीर धारण कराने और उसके कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो मद अर्थात नशा के समान कर्म फल स्वयं प्राप्त होता है फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करने वालों को मद कम चढ़ता अनाभ्यासी को बहुत चढ़ता है वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करने वालों को न्यून और कभी कभी थोड़ा थोड़ा पाप पुण्य करने वालों को अधिक फल होना चाहिए और छोटे कर्म वालों को अधिक फल होवे जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको वैसा ही फल हुआ करता है जो स्वभाव से है तो उसका छूटना व मिलना नहीं हो सकता हाँ जैसे शुद्ध वस्त्र में निमित्तों से मल लगता है उसके छुड़ाने के निमित्तों से छूट भी जाता है ऐसा मानना ठीक है संयोग के बिना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता जैसे दूध और खटाई के संयोग के बिना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है जैसे दूध और खटाई को मिलाने वाला तीसरा होता है वैसे ही जीवों को कर्मों के फल के फल साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्म फल को प्राप्त नहीं हो सकते इससे यह सिद्ध हुआ के बिना ईश्वर स्थापित सृष्टि कर्म के कर्म फल व्यवस्था नहीं हो सकती जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर है। जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं उनसे जीव मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे कर्म का बंध सादी है जो सादी है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग के आदि में जीव निष्कर्म होगा और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी लग जाएगा और कर्म कर्ता का समवाय अर्थात नित्य संबंध होता है यह कभी नहीं छूटता इसलिए जैसा नौवें समुलास में लिखाए हैं वैसा ही मानना ठीक जीव चाहे जैसा अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उसमें परिमित ज्ञान और ससीम सामर्थ्य रहेगा ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता हाँ जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जैनियों में अर्त लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं उनसे पूछना चाहिए कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा यह भी एक मूर्खता की बात है क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परंतु उसकी शक्तियां शरीर में प्राण बिजली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त तो हो रहती हैं उनसे सब शरीर का वर्तमान जानता है अच्छे संग से अच्छा और बुरे संग से बुरा हो जाता है अब जैन लोग धर्म इस प्रकार का मानते हैं रे जी, एक ही श्री भाषित धर्म संसार संबंधी जन्म जरा मरणादि दुखों का हरण करता है इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जैन मत वालों को जानना जो जो ऋषभदेव से महा वीतराग से महावीर पर्यंत देवों भिन्न अन्य हरि और कुदेव हैं, हैं, उनकी अपने कल्याणार्थ जीव पूजा करते हैं, वे सब मनुष्य ठगाए गए हैं इसका यह भावार्थ है कि जैन मत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ के अन्य कुदेव, कुगुरु, तथा को सेवन से कुछ भी कल्याण नहीं होता अब विद्वानों को विचारना चाहिए कि कैसे निंदा युक्त इनके धर्म के पुस्तक जो अरिहंत देवेंद्र कृत पूजा के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहंत देव ज्ञान क्रियावान शास्त्रों का उपदेशता शुद्ध कषाय मल रहित सम्यकत्व विनय दया मूल श्रीजिन भाषित जो धर्म है वही दुर्गति में पड़ने वाले प्राणियों का उद्धार करने वाला है और अन्य हरि हरिहरादि का धर्म संसार से उद्धार करने वाला नहीं और पंच हरिहंताधिक परमेश्वरी उनको नमस्कारा ये ये चार पदार्थ धन्य हैं हैं श्रेष्ठ दया ज्ञान दर्शन और चारित्र ये जैनों का धर्म नमस्कार जब मनुष्य मात्र पर दया नहीं वह दया ना क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अंधेर और चारित्र के बदले भू के मरना कौन सी अच्छी बात है के धर्म की प्रशंसा मनुष्य जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता ना ना सूत्र पढ़ सकता, प्रकरण आदि का विचार कर सकता और सुपात्र आदि को दान नहीं दे सकता तो भी जो तू देवता एक अरिहंत ही हमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुधर्म चैन मत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में फंसने से दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाती है इसका प्रयोजन यह है कि किसी भी जीव को दुख ना देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को दंड देना भी दया में गणनीय है जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाए तो सहसरो मनुष्यों को दुख प्राप्त हो इसलिए वह दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाए यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दुख अनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया का हाथी है केवल जल छान के पीना क्षुद्र जंतुओं को बचाना ही दया नहीं किंतु इस प्रकार की दया दया जैनियों के कथन मात्र ही क्योंकि वैसा वर्तते नहीं। क्या पर चाहे किसी मत में क्यों ना हो, दया करके उसको आदि से संस्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है जो इनकी सच्ची दया होती तो विवेक सार के पृष्ठ दो इक्कीस में देखो क्या लिखा है एक परमती की स्तुति अर्थात उनका गुण कीर्तन कभी ना करना दूसरा उनको नमस्कार अर्थात वंदना भी ना करनी तीसरा आलपन अर्थात अन्य मत वालों के साथ थोड़ा बोलना चौथा संलपन अर्थात उनसे बार बार ना बोलना पांचवा उनको अन्य वस्त्रादि दान अर्थात उनको खाने पीने की वस्तु भी ना देनी छठा गंध पुष्पादि दान अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिए गंध पुष्पादि भी ना देना यह छह यत्ना अर्थात इन छह प्रकार के कर्मों को जैन लोग कभी ना करें अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिए कि इन जैनी लोगों की अन्य मत वाले मनुष्यों पर कितनी अदया कु दृष्टि और द्वेश है जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी है, तो फिर जैनियों को हीन कहना संभव है क्योंकि अपने घर वालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहा था उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान है इसलिए उनकी सेवा करते अन्य मातस्व की नहीं फिर उनको दयावान कौन बुद्धिमान कह सकता है विवेक पृष्ठ 108 में लिखा है कि मथुरा के के राजा के नमुची नामक दीवान को जैन जतियों ने अपना विरोधी समझकर मार डाला और आलोयना करके शुद्ध हो गए क्या यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्म नहीं है जब अन्य मत वालों पर प्राण लेने परंत वैर बुद्धि रखते हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है अब सम्यक दर्शन आदि के लक्षण आर्त प्रवचन संग्रह परमागम सार में कथित है सम्यक श्रद्धान सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये चार मोक्ष मार्ग के साधन हैं। इनकी व्याख्या योग ने की है जिस रूप से जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं, उसी रूप से जिन प्रतिपादित ग्रंथानुसार विपरीत अभिनिवेशादि रहित जो श्रद्धा अर्थात जिनमत में प्रीति है सो सम्यक श्रद्धान और सम्यक दर्शन है रुचिर जिनोक्त तत्वेश्यक श्रद्धान मुच्य जिनोक्त तत्वों में सम्यक श्रद्धा करनी चाहिए अर्थात कहीं नहीं यथावस्थित संक्षेपा यो वबोधस्तम प्राहु सम्य मनीषिण जिस प्रकार के जीवादि तत्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता है उसी को सम्यक ज्ञान बुद्धिमान कहते हैं सर्वथानवध्योग त्यागचारित्रमुचते कीर्तितम तदहिसादिव्रतभेदे व्रतभेदेन पंचधा अहिंसा सुंद्रिताया ब्रह्मचर्या परिग्रह सब प्रकार से निंदनीय अन्य मत संबंध का त्याग चारित्र कहता है और अहिंसा आदि भेद से पांच प्रकार का व्रत है एक अहिंसा किसी प्राणी मात्र का ना मारना दूसरा सुनृता प्रियवाणी बोलना तीसरा अस्तेय चोरी ना करना चौथा ब्रह्मचर्य उपस इंद्रिय का संयमन और पांचवा अप्रिग्रह सब वस्तुओं का त्याग करना इनमें बहुत सी बातें अच्छी हैं अर्थात अहिंसा और चोरी आदि निंदनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परंतु ये सब अन्य मत की निंदा करनी आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त हो गई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिखी है अन्य हरि का धर्म संसार में उद्धार करने वाला नहीं क्या यह छोटी निंदा है कि जिनके ग्रंथ देखने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उनको बुरा कहना और अपने महाअस जैसा के पूर्व लिख आए वैसी बातों के कहने वाले अपने तीर्थंकरों की स्तुति करना केवल हठ की बातें हैं। भला जो जैनी कुछ चारित्र ना कर सके ना पढ़ सके ना दान देने का सामर्थ्य हो तो भी जैन मत सच्चा है क्या इतना कहने ही से वह उत्तम हो जाए और अन्य मत वाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ हो जाएं। ऐसे कथन करने वाले मनुष्यों को भ्रांत और बाल बुद्धि ना कहा जाए तो क्या कहें यही विदित होता है कि इनके आचार्य स्वार्थी थे पूर्ण विद्वान नहीं क्योंकि जो सबकी निंदा ना करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई ना फंसता उनका प्रयोजन सिद्ध होता देखो यह तो सिद्ध होता है कि जैनियों का मत डुबाने वाला और वेद मत सब का उद्धार करने हारा हरिहरादि देव सुदेव और इनके ऋषभ देवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही इनको बुरा ना लगेगा और भी इनके आचार्य और मानने वालों की भूल देख लो उन मार्ग उत्सूत्र के लेख देखाने से जो जिनवर अर्थात वीतराग तीर्थंकरों की आज्ञा का भंग होता है वह दुख का हेतु पाप है। जिनेश्वर कहे सम्यकवादि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है इसलिए जिस प्रकार जिन आज्ञा का भंग ना हो वैसा करना चाहिए जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा और अपने ही धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निंदा करनी है वह मूर्खता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं इसी प्रकार की इनकी बातें हैं जैसे विषधर सर्प में मणि त्यागने योग्य है वैसे जो जैन मत में नहीं वह चाहे कितना बड़ा धार्मिक पंडित हो उसको त्याग देना ही जैनियों को उचित है देखिए कितनी भूल की बात है जो इनके चेले और आचार्य विद्वान होते तो विद्वानों से प्रेम करते जब इनके तीर्थंकर सहित अविद्वान हैं, तो विद्वानों का मान्य क्यों करें क्या सुवर्ण को मलवा व्य पड़े को कोई त्यागता है इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पक्षपाती दुराग्रही, विद्याहीन होंगे अन्य दर्शनी कुलिंगी अर्थात जैन मत विरोधी उनका दर्शन भी जैनी लोग न करें बुद्धिमान लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन की बात है सच तो यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर नहीं होता इनके आचार्य जानते थे कि हमारा मत पोलपाल है जो दूसरे को सुनावेंगे तो खंडन हो जाएगा इसलिए सबकी निंदा करो और मूर्खजनों को फंसाओ जो जैन धर्म से विरुद्ध धर्म है वे मनुष्यों को पापी करने वाले इसलिए किसी के अन्य धर्म को ना मानकर जैन धर्म ही को मानना श्रेष्ठ इससे यह सिद्ध होता है कि सबसे वैर विरोध निंदा ईर्षा आदि दुष्ट कर्म रूप सागर में डुबाने वाला जैन मार्ग है जैसे जैनी लोग सबके निंदक है वैसा कोई भी दूसरा मतवाला वाला महानिंदक और अधर्मी ना होगा या एक ओर से सब की निंदा और अपनी अतिप्रशंसा करना की बातें नहीं है, तो के के अच्छा है। सर्वज्ञ भाषित जिन वचन जैन के सुगुरु और जैन धर्म कहा और उनसे विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गी के उपदेशक कहा अर्थात हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म है ये बात बेर बेचने हारी कु के समान है जैसे वह अपने खट्टे बेरों को मीठा और दूसरी के मीठियों को भी खट्टा और निकम्मा बतलाती है इसी प्रकार की जानियो की बातें हैं ये लोग अपने मत से भिन्न मत वालों की सेवा में बड़ा आकार अर्थात पाप गिनते है जैसे प्रथम लिखा है कि सर्प में मणि का भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना अब उससे भी विशेष निंदा अन्य मत वालों की करते हैं जैन मत से भिन्न सब को गुरु, अर्थात वे सर्प से भी बुरे हैं उनका दर्शन सेवा संग कभी ना करना चाहिए क्योंकि सर्प के संग से एक बार मरण होता है और अन्य मार्गी गुरुओं के संग से अनेक बार जन्म मरण में गिरना पड़ता है इसलिए हे भद्र अन्य मार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह, क्योंकि जो तू अन्य मार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुख में पड़ेगा देखिए के समान कठोर भूले हुए दूसरे मतवाले कोई भी होंगे। इन्होंने मन से यह विचारा है कि जो हम अन्य की निंदा और अपनी प्रशंसा ना करेंगे, तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा ना होगी परंतु ये बात उनके दौर भाग्य की है क्योंकि जब तक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तब तक इनको यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी ना होगी इसलिए जैनियों को उचित है कि अपनी विद्या विरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करें तो उनके लिए बड़े कल्याण की बात है जिसकी कल्याण की आशा नष्ट हो गई भीठ बुरे काम करने में अति चतुर दुष्ट दोष वाले से क्या कहना और क्या करना क्योंकि जो उसका उपकार करो तो उल्टा उसका नाश करे जैसे कोई दया करके अंधे सिंह की आंख खोलने को जाए तो वह उसी को खा उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात उनसे सदा अलग ही रहना जैसे जैन लोग के विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाले भी विचारें तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो और उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उनके बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुख प्राप्त हो? वैसा अन्य के लिए जैनी क्यों नहीं विचारते? जैसे-जैसे दर्शन भ्रष्ट, तथा आदि के और अन्य दर्शनी, त्रिदंडी परिव्राजक तथा विपराधिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजादिक होवे वैसे वैसे सम्यक दृष्टि जीवों का सम्यक्त विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आश्चर्य है। अब देखो, क्या इन जैनों से अधिक ईर्षा युक्त दूसरा कोई होगा हाँ दूसरे मत में भी ईर्षा द्वेश हैं, परंतु जितनी इन जैनियों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेश ही पाप का मूल है इसलिए जैनियों में पापाचार क्यों ना हो इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढ़ जन चोर के संग से नासिका छेदादी दंड से भय नहीं करते वैसे जैन मत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते जो जैसा मनुष्य होता है वह प्राय अपने ही सदृश दूसरों को समझता है क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोर मत और जैन का साहु मत है जब तक मनुष्य में अति अज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती है तब तक दूसरों के साथ अति द्वेशादी दुष्टता नहीं छोड़ता जैसा जैन मत पाराया देशी है ऐसा अन्य कोई नहीं पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्मी अर्थात जैन मार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप सम्यक्त्वी अन्य सब पापी जैन लोग सब पुण्यात्मा इसलिए जो कोई मिथ्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वही पापी है जैसे अन्य के स्थानों में चामुंडा कालिका ज्वाला प्रमुख के आगे पाप नवमी अर्थात दुर्गा नौमी तिथि आदि सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पजूसन आदि व्रत बुरे नहीं हैं जिनसे महाकष्ट होता है यहाँ वाम मार्गियों की लीला का खंडन तो ठीक है परंतु जो शासन देवी और मारुत देवी आदि को मानते हैं उनका भी खंडन करते तो अच्छा था जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या है क्योंकि शासन देवी ने एक पुरुष और दूसरे बकरे की आखे निकाल ली थी पुनः वह राक्षसी और दुर्गा कालिका की सगी बहन क्यों नहीं और अपने आदि आदि व्रतों को को और नवमी आदि को दुष्ट कहना की बात है। क्योंकि दूसरों के उपवासों की तो निंदा और अपने उपवासों की स्तुति करना मूर्खता की बात है हाँ जो सत्य भाषण आदि व्रत धारण करने हैं, वे तो सबके लिए उत्तम है जैन और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, लोगों, ब्राह्मण, विषयादिंग गणेशादिक मिथ्या दृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इनके मानने वाले हैं, वे सब डूबने और डुबाने वाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुएं मांगते हैं और वीतराग पुरुषों से दूर रहते अन्य मार्गियों के देवताओं को झूठ कहना और अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात है और अन्य वाम मार्गियों की देवी आदि का विरोध करते हैं परंतु जो श्राद्ध दिन कृत्य के पृष्ठ छियालीस में लिखा है कि शासन देवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के पेड़ा मारा उसकी आखें निकाल डाली उसके बदले बकरे की आंख निकालकर उस मनुष्य के लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते सार भाग एक सथ सथ में देखो क्या लिखा है मरुत देवी को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय करती थी। इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते जो जैन मत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात मिथ्या धर्म वाले हैं वे क्यों जन्मे जो जन्मे तो बढ़े क्यों अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता देखो इनके वीतराग भाषित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल इनकी दया धर्म कथन मात्र है और जो है स्वुद्र जीवों और पशुओं के लिए है जैन भिन्न मनुष्यों के लिए नहीं इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैन कुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं परंतु जैन भिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्य मार्गी मुक्ति को प्राप्त हूं इसमें बड़ा आश्चर्य है इसका फलितार्थ यह है कि जैन मत वाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैन मत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं क्या जैन मत में कोई दुष्ट है? वा नरक गामी नहीं होता सभी मुक्ति में जाते हैं और अन्य कोई नहीं क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है? बिना मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है एक जिन मूर्तियों की पूजा सार और इससे इन मार्गो की मूर्ति पूजा आसार है जो जिन मार्ग की आज्ञा पालता है वह तत्व जो नहीं पालता है वह तत्वज्ञानी नहीं। नहीं? वाह जी, क्या कहना? क्या कहना? तुम्हारी मूर्ति जड़ पदार्थों की नहीं? जैसी के की है? जैसी तुम्हारी मूर्ति पूजा मिथ्या है वैसी ही मूर्ति पूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तत्वज्ञानी बनते हो और अन्य को अतत्व ज्ञानी बनाते हो इस से होता है कि तुम्हारे मत में तत्वज्ञान नहीं है।, जो की रूप धर्म है।, अन्य सब अधर्म है ये कितने बड़े अन्याय की बात है क्या जैन मत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यावादी धर्मात्मा नहीं है क्या उस धार्मिक जन को ना मानना चाहिए हाँ जो जैन मतस्थ मनुष्यों के मुख्य चमड़े की ना होती और अन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी इससे अपने ही मत के ग्रंथ वचन साधु आदि की ऐसी बढ़ाई की है कि जानो आटों के बड़े भाई ही जैन लोग बन रहे हैं इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरि हरिहरादि देवों की विभूति है वह नर्क का हेतु है उसको देख के जैनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैं जैसे राजाग्या भंग करने से मनुष्य मरण तक दुख पाता है वैसे जीनिंद्र आग्या भंग से क्यों ना जन्म-मरण दुख देखिए, जैनियों के आचार्य आदि की मानसी वृत्ति अर्थात तो ऊपर के कपट और ढोंग की लीला अब तो इनके भीतर की भी खुल गई हरी हरा और उनके उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उनके रोमांच इसलिए खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई बहुत वैसे चाहते होंगे कि इनका सब ऐश्वर्य हमको मिल जाए और ये दरिद्र हो जाएं तो अच्छा और राज का दृष्टांत इसलिए देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े खुशामदी झूठे और डर क्या झूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिए जो ईर्षा द्वेषी हो तो जैनियों से बढ़ के दूसरा कोई भी ना होगा वे मूर्ख लोग हैं जो जैन धर्म से विरुद्ध हैं, और जो जिनेन्द्र भाषित धर्मोपदेष्टा साधु व गृहस्थ अथवा ग्रंथ करता है वे तीर्थंकरों के तुल्य हैं। उनके तुल्य कोई भी नहीं क्यों ना हो जो जैनी लोग छोकर बुद्धि ना होते तो ऐसी बातें क्यों मान बैठते जैसे बिना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी दिखती है जिनेंद्र देव तदुक्त सिद्धांत और जिन मत के उपदेषाओं का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं है ये जैनियों का हथ पक्षपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है किंतु जैनियों की थोड़ी सी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य हैं। जिसकी कुछ थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव सिद्धांत ग्रंथ और उपदेशताओं को देखे सुने विचारे तो उसी समय निसंदेह छोड़ देगा जो जिन वचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज हैं। जैन गुरुओं को मानना अन्य अन्य को ना मानना। भला जो जैन लोग अन्य को पशुवत चे ले करके ना बांधते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जो कोई तुमको कुमारगी गुरु मिथ्यात्वी और कुपदेष्टा कहें तो तुमको कितना दुख लगे वैसे ही जो तुम दूसरे को दुखदायक हो इसलिए तुम्हारे मत में आसार बातें बहुत सी भरी हैं। जो मृत्यु पर्यत दुख हो तो भी कृषि व्यापार आदि कर्म जैनी लोग ना करें क्योंकि ये कर्म नर्क में ले जाने वाले हैं अब कोई जैनियों से पूछे के तुम व्यापार आदि कर्म क्यों करते हो इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते और जो छोड़ दे तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी ना हो सके और जो तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खाके जियोगे ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है क्या करें विचारे विद्या सत्संग के बिना जो मन में आया सो बक दिया जो जैन अगम से विरुद्ध शास्त्रों को मानने वाले हैं वे अधमाधम हैं। चाहे कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैन मत से विरुद्ध ना बोलें, ना माने चाहे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग करते तुम्हारे मूल पुरुषों से लेके आज तक जितने हो गए और होंगे उन्होंने बिना दूसरे मत को गाली प्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात ना की और ना करेंगे भला जहां जहाँ लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं, वहां चेलों के भी चेले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लंबी चौड़ी बातों के आंकने में तने के भी लज्जा नहीं आती ये बड़े शोक की बात है जो कोई ऐसा कही कि जैन साधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य करोड़ क्रोड वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी नीचे जन्म पाता है वाह रे वाह, विद्या के शत्रुओं तुमने यही विचारा होगा कि हमारे मिथ्या वचनों का कोई खंडन ना करे इसीलिए यह भयंकर वचन लिखा है सो असंभव है अब कहा तक तुमको समझावे तुमने तो झूठ निंदा और अन्य मतों से वैर विरोध करने पर ही कटिबद्ध होकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहन भोग के समान समझ लिया है जिस मनुष्य से जैन धर्म का कुछ भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो जैन धर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धा मात्र ही से दुखों से तर जाता है भला इससे अधिक मूर्खों को अपने मत जाल में फसाने की दूसरी कौन सी बात होगी क्योंकि कुछ कर्म करना ना पड़े और मुक्ति हो ही जाए ऐसे भूंदू मत कौन सा होगा जो मनुष्य जिनागम अर्थात जैनों के शास्त्रों को सुनूंगा अन्य मत के ग्रंथों को कभी ना इतनी इतनी इच्छा इच्छा करे, वह इतनी इच्छा मात्र ही से से दुख सागर से तर जाता है ये बात भी भोले मनुष्यों को फसाने के लिए है, क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहाँ के दुख सागर से भी नहीं तरता और पूर्व जन्म के भी संचित पापों के दुख रूपी फल हो बिना नहीं छूट सकता जो ऐसी ऐसी झूठ अर्थात विद्या विरुद्ध बातें ना लिखते तो इनके अविद्या रूप ग्रंथों को वेदादि शास्त्र देख सुन सत्य असत्य जानकर इनके पोकल ग्रंथों को छोड़ देते परंतु ऐसा जकड़कर इन अविद्वानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान सत्संगी चाहे छूट सके तो संभव है परंतु अन्य जड़ बुद्धियों का छूटना तो अति कठिन है। जो जिनाचारियों ने कहे, सूत्र, वृत्ति, भाष्य, मानते वे ही शुभ व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्र युक्त होकर सुखों को प्राप्त होते हैं अन्य मत के ग्रंथ देखने से नहीं क्या अत्यंत भूखे मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र है तो बहुत से मनुष्य आकार व जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहिए सो ना ये शुद्ध होवे और ना तुम किंतु पितादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के बदले दुख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायचरण चरण ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि है और असत्य भाषण अन्याय चरण आदि पाप है और सबसे प्रीति पूर्वक शुभ चरित्र है? जैन मतस्थों का भू प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्र आदि को मानने से थोड़ा सा सत्य और अधिक झूठ को प्राप्त होकर दुख सागर में डूबते हैं जो उत्तम प्रारब्धवान मनुष्य होते हैं वे ही जिन धर्म का ग्रहण करते हैं अर्थात जो जिन धर्म का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट है क्या ये बात भूल की और झूठ नहीं क्या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रारब्धि और जैन मत में नष्ट प्रारब्धि कोई भी नहीं है और जो ये कहा कि सधर्मी अर्थात जैन धर्म वाले आपस में क्लेश न करें किंतु किंतुपूर्वक वर्तें बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे ये भी इनकी बात आयुक्त है क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं और जो ये लिखा के ब्राह्मण त्रिदंडी अर्थात अर्थात सन्यासी और तापस आदि आदि वैरागी सब जैनमत के शत्रु हैं अब देखिए भाव से देखते और निंदा करते हैं तो जैनियों की दया और क्षमा रूप धर्म कहां रहा क्योंकि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इसके समान कोई दूसरा हिंसा रूप दोष नहीं जैसे द्वेष मूर्तियां जैनी रोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही होंगे ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यंत चौबीस तीर्थंकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी कहें और जैन मत मानने वालों को सन्नी पात ज्वर में फंसे हुए माने और उनका धर्म नरक और विश्व के समान समझे तो जैनियों को कितना बुरा लगेगा इसलिए जैनी लोग निंदा और द्वेष रूप नरक में डूबकर महाकलेश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा हो सब श्रावकों का देव गुरु धर्म एक है चैत्य बंदन अर्थात जिन प्रतिबिंब मूर्ति देवल और जिन द्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है अब देखो जितना मूर्ति पूजा का झगड़ा चला है वह सब जैनियों के घर से श्राद्ध दिन कृत्य पृष्ठ एक में मूर्ति पूजा के प्रमाण इत्यादि श्रावकों को पहले द्वार में नवकार का जप कर जाना दूसरा नवकार जपे पीछे मैं श्रावक हूं स्मरण करना तीसरे अणुव्रताधिक हमारे कितने हैं चौथे द्वारे चार वर्ग में अग्रगामी मोक्ष है उसका कारण ज्ञानादिक है सो योग उसका सब अतिचार निर्मल करने से छह आवश्यक का कारण सो भी उपचार से योग कहाता है सो योग कहेंगे पांचवें चैत्य बंदन अर्थात मूर्ति को नमस्कार द्रव्य भाव पूजा कहेंगे छठा प्रत्याख्यान द्वार नव कारमुख विधि पूर्वक कहूंगा इत्यादि और इसी ग्रंथ में आगे आगे बहुत सी विधि लिखी है अर्थात संध्या के भोजन समय में जिन बिंब अर्थात तीर्थंकरों की मूर्ति पूजना और द्वार पूजना और द्वार पूजना में बड़े बड़े बखेड़े हैं मंदिर बनाने के नियम पुराने मंदिरों को बनवाने और सुधारने से मुक्ति हो जाती है मंदिर में इस प्रकार जाकर बैठें, बड़े भाव प्रीति से पूजा करें इत्यादि मंत्रों से स्नान आदि कराना और जल चंदन पुष्प धूप दीपन इत्यादि से गंधादी चढ़ावी रत्नसार भाग के बारहवें पृष्ठ में मूर्ति पूजा का फल यह लिखा है कि को राजा वा प्रजा कोई भी ना रोक सके ये सब बातें सब कपोल कल्पित हैं क्योंकि बहुत से जैन पुजारियों को राजादी रोकते हैं रत्न सार पृष्ठ तेरा में लिखा है मूर्ति पूजा से रोग पीड़ा और महादोष से छूट जाते हैं एक किसी ने पांच कौड़ी का फूल चढ़ाया उसने अठारह देश का राज पाया उसका नाम कुमार पाल हुआ था। इत्यादि सब बातें झूठी और मूर्खों को लुभाने की है क्यूँकी अनेक जैनी लोग पूजा करते करते रोगी रहते हैं और एक बीघे का भी राज्य पाषाणादि मूर्ति पूजा से नहीं मिलता और जो पांच कौड़ी के फूल चढ़ाने से राज मिले तो पांच पांच कौड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज क्यों नहीं कर लेते और क्यों हैं और जो मूर्ति पूजा करके भवसागर से तर जाते हो तो ज्ञान सम्यक दर्शन और चारित्र क्यों करते हो रत्नसार भाग पृष्ठ तेरा में लिखा है कि गौतम के, के अंगूठे में अमृत और उसके समान से मनोवांछित फल पाता है जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जाने चाहिए सो तो नहीं होते। इससे यह इनकी केवल मूर्खों के बहकाने की बात है। दूसरा इसमें कुछ भी तत्व नहीं इनकी पूजा करने का श्लोक विवेकसारृष्ठ बावन में जल चंदन धूप नहीं रथा, दीपाक्षत नीपाक्षत निवेद्य वस्त्र उपचार धूप दीप नैवेद्य वस्त्र और अतिश्रेष्ठ उपचारों से जिनेंद्र, अर्थात तीर्थंकरों की पूजा करें इसी से हम कहते हैं के मूर्ति पूजा जैनियों से चली है विवेक सार विवेकारृष्ठ इक्कीस जिन मंदिर में मोह नहीं आता और भाव सागर के पार उतारने वाला है विवेक सार इक्यावन बावन मूर्ति पूजा से मुक्ति होती है और जिन मंदिर में जाने से सदगुण आते हैं जो जल चंदन आदि से तीर्थंकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जाए विवेकसार पृष्ठ पचपन जिन मंदिर में ऋषभ देवादि की मूर्तियों के पूजने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होती है विवेकसार पृष्ठ इकसठ जिन मूर्तियों की पूजा करें तो सब जगत के क्लेश छूट जाएं, अब देख, इनकी अविद्या युक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादी बुरे कर्म छूट मोह ना आवे अवसागर से पार उतर जाएं, आ जाएं, नरक को छोड़ स्वर्ग में जाएं। धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त हों और सब क्लेश से छूट जाए तो सब जैनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते इसी विवेक सार के तीन पृष्ठ में लिखा है कि जिन्होंने जिन मूर्ति का स्थापन किया है उन्होंने अपनी और अपने कुटुंब की जीविका खड़ी की है विवेक सार 225। शिव विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है अर्थात नरक का साधन है भला जब शिवादि की मूर्तियां नरक के साधन हैं। तो जैनियों की मूर्तियां क्या वैसी नहीं जो कहें कि हमारी मूर्तियां त्यागी शांत और शुभ मुद्रा हैं, इसलिए अच्छी और शिवादी की मूर्ति वैसी नहीं इसलिए बुरी है तो इनसे कहना चाहिए कि तुम्हारी मूर्तियां तो लाखों रुपए के मंदिर में रहती हैं और चंदन के शराबी चढ़ता है पुनः त्यागी कैसी और शिवादि की मूर्तियां तो बिना छाया के भी रहती हैं। वे त्यागी क्यों नहीं और जो शांत कहो तो जड़ पदार्थ सब निश्चिल होने से शांत हैं। सब मतों की मूर्ति पूजा व्यर्थ है हमारी मूर्तियां वस्त्र आभूषण आदि धारण नहीं करती इसलिए अच्छी है सबके सामने नंगी मूर्तियों का रहना और रखना पशुवत लीला है जैसे स्त्री का चित्र या मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्ति को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं जो पाषाण मूर्तियों को देखने से शुभ परिणाम मानते हो तो उसके जड़वादी गुण भी तुम्हारे में आ जाएंगे जब जड़ बुद्धि होंगे तो सर्वथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान हैं, उनके संग सेवा से छूटने से मूढ़ता भी अधिक होगी और जो-जो में, में लिखे हैं, वे सब मूर्ति पूजा करने वालों को लगते हैं इसलिए जैसा जैनियों ने मूर्ति पूजा का झूठा कोलाहल चलाया है वैसे इनके मंत्रों में भी बहुत सी असंभव बातें लिखी है ये इनका मंत्र है रत्नसार भाग एक पृष्ठ एक में इस मंत्र का बड़ा महात्म्य लिखा है और सब जैनियों का यह गुरु मंत्र है इसका ऐसा महात्म्य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर दिया है जो यह मंत्र है पवित्र और परम मंत्र है यह ध्यान के योग्य में परम ध्येय है तत्वों में परम तत्व है दुखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है जो यह नवकार मंत्र है वह नौका के समान है जो इसको छोड़ देते हैं वे भवसागर में डूबते हैं और जो इसका ग्रहण करते हैं वे दुखों से तर जाते हैं जीवों को दुखों से पृथक रखने वाला सब पापों का नाशक मुक्ति कारक इस मंत्र के बिना दूसरा कोई नहीं अनेक भावांतर में उत्पन्न हुआ शरीर संबंधी दुख से भव्य जीवों को भवसागर से तारने वाला यही है जब तक नवकार मंत्र नहीं पाया तब तक भवसागर से जीव नहीं तर सकता। यह अर्थ सूत्र में कहा है और जो अग्नि प्रमुख अष्ट महाभयों में सहायक एक नवकार मंत्र को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारत्न वैडूर्य नामक मणि ग्रहण करने में आवे अथवा शत्रु के भय में अमोख शस्त्र ग्रहण करने में आवे वैसे श्रुत केवली का ग्रहण करें और सब द्वादुषांगी का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह है नमो अरिहंताणम सब तीर्थंकरों को नमस्कार नमो सिद्धाणम जैन मत के सब सिद्धों को नमस्कार नमो आयरियाणम जैन मत के सब आचार्यों को नमस्कार नमो अवध्याणम जैन मत के सब उपाध्यायों को नमस्कार नमो लोए सब साहूणम जितने जैन मत के साधु इस लोक में हैं उन सब को नमस्कार है यद्यपि मंत्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक ग्रंथों में के अन्य किसी को नमस्कार भी ना करना लिखा है। है। इसलिए यही अर्थ ठीक तत्व विवेक जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को देव बुद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुख रूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते रत्नसार, भाग पृष्ठ दस पार्श्वनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते कल्प भाष्य पृष्ठ इक्यावन में लिखा है कि सवा लाख मंदिरों का जीर्णोद्वार किया इत्यादि मूर्ति पूजा विषय में इनका बहुत सा लेख इसी से समझा जाता है कि मूर्ति पूजा का मूल कारण जैन मत है अब इन जैन के साधुओं की लीला देखिए विवेकसार पृष्ठ दो एक जैन मत का साधु से भोग करके पश्चात त्यागी होकर स्वर्गलोक को गया विवेकसार पृष्ठ 101। अर्णक मुनि चारित्र से चूक कर कई वर्ष पर्यंत दत्त सेठ के के घर में विषय भोग करके पश्चात देवलोक को गया। श्री के पुत्र पर मुनि को सियालिया उठा ले गया पश्चात देवता हुआ विवेकसार पृष्ठ एक सौ जैन मत का साधु लिंगधारी अर्थात वेशधारी मात्र हो तो भी उसका सत्कार श्रावक लोग करें चाहे साधु शुद्ध चरित्र हो, चाहे अशुद्ध चरित्र सब पूजनी विवेकसार पृष्ठ एक सौ अठसठ जैन मत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है विवेकसार पृष्ठ 171। श्रावक लोग जैन मत के साधुओं को चरित्र रहित भ्रष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए विवेक सार सौ सो 216। एक चोर ने पांच मुट्ठी लूंच कर चरित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चाताप किया छठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध हो गया अब देखिए इनके साधु और गृहस्थों की लीला इनके मत में बहुत कुकर्म करने वाला साधु भी सदगति को गया और विवेक सार 106 में लिखा है कि श्री कृष्ण तीसरे नरक में गया विवेकसार पृष्ठ एक सौ में लिखा है कि धनवंतरी वैद्य नरक में गया विवेक सार पृष्ठ 48 में, में, में जोगी जंगम काजी मुल्ला कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं रत्नसार भाग एक पृष्ठ 171 में लिखा है के नव वासुदेव अर्थात त्रिपृष्ठ वासुदेव द्विपृष्ठ वासुदेव स्वयंभू पुरुषोत्तम वासुदेव सिंह पुरुष वासुदेव पुरुषपुंडरीक वासुदेव दत्त वासुदेव लक्ष्मण वासुदेव और नौ श्री कृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारहवे बारहवें चौदहवें पंद्रह अठारह और बाईसवें तीर्थंकरों के समय में नरक को गए और नव प्रतिवासुदेव अर्थात अश्वग्रीव प्रति वासुदेव तारक प्रति वासुदेव मोरक प्रति वासुदेव मधु प्रतिवासुदेव निशुंभ प्रतिवासुदेव बलि प्रतिवासुदेव प्रहलाद प्रतिवासुदेव रावण प्रतिवासुदेव और जरासंध प्रतिवासुदेव ये भी सब नरक को गए और कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यंत चौबीस तीर्थंकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए भला कोई बुद्धिमान पुरुष विचारे कि इनके साधु गृहस्थ और तीर्थंकर जिनमें बहुत से वेश्यागामी, परिस्त्री चोर आदि सब जैन मतस्थ स्वर्ग और मुक्ति को गए और श्री कृष्ण आदि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गए यह कितनी बड़ी बुरी बात है प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना व उनको देखना भी बुरा है क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी ही झूठी झूठी बातें उनके भी हृदय में स्थित हो जाएंगी क्योंकि इन महाहठी दुराग्रही मनुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों के अन्य कुछ भी पल पड़ेगा हाँ जो जैनियों में उत्तम जन है उनसे सतसंग आदि करने में कुछ भी दोष नहीं विवेकसार पृष्ठ पचपन में लिखा है कि तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने गिरनार पालिटाना और आबू आदि तीर्थ क्षेत्र मुक्ति पर्यत के देने वाले लिखे हैं यहां विचारना चाहिए के जैसे शैव वैष्णवादी के तीर्थ और क्षेत्र जल स्थल जड़ स्वरूप हैं, वैसे जैनियों के भी हैं इनमें से एक की निंदा और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है जैनों की मुक्ति का वर्णन रत्नसार भाग एक पृष्ठ तेईस महावीर तीर्थंकर गौतम जी से कहते हैं कि ऊर्ध्वलोक में एक सिद्ध शिलास्थान है। स्वर्गपुरी के ऊपर 45 लाख योजन लंबी और उतनी ही पोली है तथा 8 योजन मोटी है जैसे मोती का श्वेत हार वा गोदुग्ध है उससे भी उजली है सोने के समान प्रकाशमान और सफ्टिक से भी निर्मल है वह सिद्ध शिला लोक की शिखा पर है और उस सिद्ध शिला के ऊपर भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं, वहां जन्म मरण आदि कोई दोष नहीं और आनंद करते रहते हैं पुनः जन्म मरण में नहीं आते सब कर्मों से छूट जाते हैं यह जैनियों की मुक्ति है विचारना चाहिए कि जैसे अन्य मत में वैकुंठ, कैलाश, गोलोक, श्रीपुर आदि चौथे आसमान में ईसाई सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं वैसे जैनियों की सिद्धशिला और शिवपुर भी हैं, क्योंकि जिसको जैनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नीचे वालों की जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उनकी अपेक्षा से नीचा है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आर्यवर्तवासी जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिका वाले नीचा मानते हैं और आर्यवर्तवासी जिसको नीचा मानते हैं, उसी को अमेरिका वाले ऊंचा मानते हैं। चाहे वह शिला 45 लाख लाख से दूनी 90 की होती, तो भी वे मुक्त बंधन में है क्योंकि उस शिला शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी मुक्ति छूट जाती होगी और सदा उसमें रहने की प्रीति और उससे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी अटकाव प्रीति और है, उसको मुक्ति क्यों कर कह सकते हैं? मुक्ति तो जैसी नवन कर आए हैं वैसी माननी ठीक है और जैनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का बंधन है ये जैनी भी मुक्ति विषय में भ्रम में फंसे हैं। ये सच है कि बिना वेदों के यथार्थ अर्थबोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते अब और थोड़ी सी असंभव बातें इनकी सुनो विवेक विवेकसार पृष्ठ अठहत्तर एक करोड़ 60 लाख कलशों से महावीर को जन्म समय में स्नान किया विवेक पृष्ठ 136 दशार्ण राजा महावीर के दर्शन को गया वहां कुछ अभिमान किया उसके निवारण के लिए अब विचारना चाहिए कि इंद्र और इंद्राणियों के खड़े रहने के लिए ऐसे ऐसे कितने ही भूगोल चाहिए श्राद्ध दिन आत्मनिंदा भावना पृष्ठ इकतीस में लिखा है के बावड़ी कुआ और तालाब ना बनवाने चाहिए भला जो सब मनुष्य जन्मत में हो जाएं और कुआ तालाब बावड़ी आदि कोई ना बनवावे तो सब लोग जल कहां से पीए तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं उससे बनवाने वाले को पाप लगता है इसलिए हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों हो गई क्योंकि जैसे क्षुद्र क्षुद्र जीवों के मरने से पाप गिनते हो बड़े बड़े गाय आदि पशु और मनुष्य आदि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते तत्व विवेक पृष्ठ एक इस नगरी में एक नंद सेठ ने बावड़ी बनवाई उससे धर्म भ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए मर के उसी बावड़ी में मेडुका हुआ, महावीर के दर्शन से उसको जाती हो गया। महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य जान वंदना को आने लगा मार्ग में श्रेणी के घोड़े की टाप से मरकर शुभ ध्यान के योग से दर्दारांक नामक का देवता हुआ अवधि ज्ञान से मुझको यहां आया जान वंदना पूर्वक रिद्धि दिखा के गया इत्यादि विद्या विरुद्ध असंभव मिथ्या बात के कहने वाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रांति की बात है श्राद्ध दिन कृत्य पृष्ठ 36 में लिखा है के मृतक का वस्त्र साधु ले, ले देखिए, इनके साधु भी महाब्राह्मण के समान हो गए वस्त्र तो साधु परंतु मृतक के आभूषण कौन ले बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कौन हुए रत्नसार पृष्ठ एक सौ पांच भूजने कूटने पीसने पकाने आदि में पाप होता है अब देखिए इनकी विद्याहीनता भला ये कर्म ना किए जाएं, तो मनुष्य आदि प्राणी कैसे जी सके और जैनी लोग भी पीड़ित होकर मर जाएं। रत्नसार पृष्ठ 104। बगीचा लगाने से एक लक्ष्य पाप माली को लगता है मालिक को लक्ष्य पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र फल फूल और छाया से आनंदित होते हैं तो करोड़ों गुना पुण्य भी होता ही है इस पर कुछ ध्यान भी ना दिया ये कितना अंधेर है तत्व विवेक पृष्ठ दो एक दिन लब्धि साधु भूल से वेश्या के घर चला गया और धर्म से भिक्षा मांगी वेश्या बोली कि यहां धर्म का काम नहीं किंतु अर्थ का काम है तो उस लब्धि साधु ने साढ़े बारह लाख अशरफी वर्षा उसके घर में कर दी इस बात को सत्य बिना नष्ट बुद्धि पुरुष के कौन मानेगा रत्नसार भाग एक पृष्ठ सतसठ में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति घोड़े पर चढ़ी हुई उसका जहां स्मरण करें वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है कहो जी, आजकल तुम्हारे यहां चोरी डाका आदि और शत्रु से भय होता ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते क्यों जहां तहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे मारे फिरते हो अब इनके साधुओं के लक्षण सरजो हरणा जोहरणा भैक्ष्यभुजो लुंचितूर्ध श्वेतांबरा क्षमाशीला निसंगा जैन साधव लुंचिता पिच्छिका हता पापात्र दिगंबराध्वाशिनो गृह दातुर द्वितयाुर्जिन भुंक्ते न केवली कवली स्त्री मोक्ष दिगंबर प्रहुुषा भेदो महां श्वेतांबर सह जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिन दत्त सूरी ने ये श्लोकों से कहीं सर जो हरण चमरी रखना और भिक्षा मांग के खाना शिर के बाल लुंचित कर देना श्वेत वस्त्र धारण करना क्षमा युक्त रहना किसी का संग ना करना ऐसे लक्षण युक्त जैनियों के श्वेतांबर जिनको जती कहते हैं दूसरे दिगंबर अर्थात वस्त्र धारण ना करना शिर के बाल उखाड़ डालना पिछी का एक ऊन के सूतों का झाड़ू लगाने का साधन बगल में रखना जो कोई भिक्षा दे तो हाथ में लेकर खा लेना ये दिगंबर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं और भिक्षा देने वाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात भोजन करें वे जिनर्षी अर्थात तीसरे प्रकार के साधु होते हैं दिगंबरों का श्वेतांबरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगंबर लोग स्त्री का संसर्ग नहीं करते और श्वेतांबर करते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं यह इनके साधुओं का भेद है इससे जैन लोगों का केश लुंचन सर्वत्र प्रसिद्ध है और पांच लंचन करना इत्यादि भी लिखा है विवेक सार दो सौ सोलह में लिखा है के पांच लंचन कर चारित्र ग्रहण किया, अर्थात पांच मुट्ठी सिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ कल्प सूत्र भाष्य पृष्ठ 108 केश लंचन करे गौ के बालों के तुल्य रखे अब कहिए जैन लोगों, तुम्हारा दया धर्म कहां रहा? क्या यह हिंसा, अर्थात चाहे अपने चाहे अपने हाथ से करें, उसका गुरु करे व अन्य कोई परंतु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है विवेक सार पृष्ठ सात आठ छो 1633 के साल में श्वेतांबरों में में से और में से और पंथी आदि ढोंगी निकले श्वेता लोग पाषाण आदि मूर्ति को नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ सर्वदा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जति आदि भी जब पुस्तक बांधते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं मुख पर पट्टी अवश्य बांधनी चाहिए क्योंकि वायु अर्थात जो में सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं वे मुख के भाप की उष्णता से मरते हैं और उसका पाप मुख पर पट्टी ना बांधने वाले पर होता है इसीलिए हम लोग मुख पर पट्टी बांधना अच्छा समझते हैं यह बात विद्या और प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणादि की रीति से अयुक्त है क्योंकि जीव अजर अमर है फिर वे मुख की आपसे कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते हो जीव तो नहीं मरता परंतु जो मुख के उष्ण वायु से उनको पीड़ा पहुंचती है उस पीड़ा पहुंचाने वाले को पाप होता है इसीलिए मुख पर पट्टी बांधना अच्छा है। है, यह भी भी तुम्हारी बात सर्वथा असंभव क्योंकि पीड़ा दिए बिना किसी जीव का किंचित भी निर्वाह नहीं हो सकता जब मुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती है तो चलने फिरने बैठने हाथ उठाने और नेत्र आदि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिए तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से पृथक नहीं रह सकते हाँ जब तक बन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिए और जहां हम नहीं बचा सकते वहां आशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं जो हम मुख पर कपड़ा ना बांधें, तो बहुत जीव मरे कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं। यह भी तुम्हारा कथन युक्ति शून्य है, क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुख पहुंचता है जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उसका मुख का वायु रुक के नीचे वा पार्श्व और मौन समय में नासिका द्वारा इकट्ठा होकर वेग से निकलता है उससे उष्णता अधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार होगी। देखो, जैसे घर वा के सब दरवाजे बंद किए व पर्दे डाले जाए तो उसमें उष्णता विशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुखदायक हो। और जब मुख बंध किया जाता है, तब नासिका के से वायु रुक इकट्ठा होकर वेद से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा करता होगा देखो जैसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फूकता और कोई नली से तो मुख का वाजु फैलने से कम बल और नली का इकट्ठा होने से अधिक बल से से अग्नि में लगता है। वैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर को रोकने नासिका द्वारा अति वेग से निकलकर जीवों को अधिक दुख देता है इससे मुख पर पट्टी बांधने वालों से नहीं बांधने वाले धर्मात्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों अक्षरों का स्थान प्रयत्न के के साथ भी नहीं होता। नासिक, के नासिक बोलने से तुमको दोष लगता है। तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गंध भी अधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गंध भरा है शरीर से जितनी वायु निकलता है वह दुर्गंध युक्त प्रत्यक्ष है जो वह रोका जाए तो दुर्गंध दुर्गंध दुर्गंध भी अधिक अधिक बढ़ जाए। जैसा कि है युक्त युक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गंध युक्त होता है। वैसे ही बांधने, दंत धावन मुख प्रक्षालन और स्नान ना करने तथा वस्त्र ना धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गंध उत्पन्न होकर संसार में बहुत रोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पहुंचाते हैं उतना पाप तुमको अधिक होता है जैसे मेले आदि में अधिक दुर्गंध होने से विसूचिका अर्थात ऐजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को दुखदायक होते हैं और न्यून दुर्गंध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों को बहुत दुख नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक अधिक दुर्गंध बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो मुख पट्टी नहीं बांधते दंत धावन मुख प्रक्षालन स्नान करके स्थान वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं वे तुमसे बहुत अच्छे हैं जैसे अंत्यजों की दुर्गंध के सहवास से पृथक रहने वाले बहुत अच्छे हैं जैसे अंत्यजों की दुर्गंध के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती जैसे रोग की अधिकता और बुद्धि के स्वल्प होने से धर्म अनुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही दुर्गंध युक्त तुम्हारा और तुम्हारे संगियों का भी वर्तमान होता होगा जैसे बंद मकान में जलाए हुए अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुख पट्टी बांध के वायु को रोककर बाहर के जीवों को न्यून दुख पहुंचाने वाले हैं मुख पट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती और जैसे सामने अग्नि जलाता है उसको आड़ा हाथ देने से से कम लगती है है है और वायु के जीव शरीर वाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती है। यह तुम्हारी बात लड़कपन की प्रथम तो देखो जहां छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ ना हो तो वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इसको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी में दीप जलाकर सब जला करके देखो तो दीप उसी समय बुझ जाएगा। जैसे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य आदि प्राणी बाहर के वायु के योग के बिना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का वेग रोका जाए तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की आड़ करने से मुख पर आंच न्यून लगती है परंतु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है इसलिए तुम्हारी बात ठीक नहीं। इसको सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में व निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पल्ला व हाथ लगाता है इसलिए कि मुख से थूक उड़कर वह दुर्गंध उसको ना लगे और जब पुस्तक बांधता है तब अवश्य थूक उड़कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर बिगड़ जाता है इसलिए मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव रक्षार्थ मुख पट्टी बांधना व्यर्थ है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिए रखता है है, कि उस गुप्त बात बात को दूसरा कोई कोई कोई ना सुन ले क्योंकि जब प्रसिद्ध करता है, तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता इससे क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिए यह बात है दंत धावानादि ना करने से तुम्हारे मुखादि अवयवों से अत्यंत दुर्गंध निकलता है और जब तुम किसी के पास व कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो बिना दुर्गंध के अन्य क्या आता होगा इत्यादि मुख के आड़ा हाथ व पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं। जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ व पल्ला ना लगाया जाए तो दूसरों की ओर वायु के फैलने से बात भी फैल जाए जब वे दोनों एकांत में बात करते हैं तब मुख पर हाथ व पल्ला इसलिए नहीं लगाते कि यहाँ तीसरा कोई सुनने वाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर थूक ना गिरे इससे क्या छोटों के ऊपर थूक गिराना चाहिए और उस थूक से बच भी नहीं सकता क्योंकि हम दूरस्थ बातें करें और वायु हमारी ओर से दूसरों की ओर जाता हो तो सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के साथ त्रस रेणु अवश्य गिरेंगी। उसका दोष अविद्या की की बात है, क्योंकि जो मुख उष्णता से जीव मरते वा उनको पीड़ा पहुंचती हो, तो वैशाख महीने में सूर्य की महा उष्णता से वायु काय के जीवों में से मरे बिना एक भी ना बच सके सो उस से भी वे जीव नहीं मर सकते इसलिए यह तुम्हारा सिद्धांत झूठा है क्योंकि जो तुम्हारे तीर्थंकर भी पूर्ण विद्वान होते तो ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करते? देखो पीड़ा उसी जीव को पहुंचती है जिसकी सब अवयवों के साथ विद्यमान तुम इसमें प्रमाण पंचा सुख संवृत्ति यह सांख्य शास्त्र का सूत्र है जब पांचों इंद्रियों का पांच विषयों के साथ संबंध होता है तभी सुख व दुख की प्राप्ति जीव को होती है जैसे बधिर को गाली प्रदान अंधे को रूप व आगे से सर्प व्याग्रादी भयदायक जीवों का चला आना शून्य बहरी वालों को स्पर्श पिन्नस रोग वाले को गंध और शून्य जीवा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है देखो, जब मनुष्य का जीव दशा में रहता है, तब उसकी सुख व दुख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परंतु उसका बाहर के अवयवों के साथ उस समय संबंध ना रहने से सुख दुख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जैसे वैद्य व आजकल के डॉक्टर लोग नशे की वस्तु खिलावा रोगी पुरुष के के शरीर अवयवों को काटते व चीरते हैं उसको उस समय कुछ भी दुख विदित नहीं होता वैसे वाजुकाय अथवा अन्य सावर शरीर वाले जीवों को सुख व दुख प्राप्त कभी नहीं हो सकता जैसे मूर्छित प्राणी सुख दुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता वैसे वे के जीव भी अत्यंत मूर्छित होने से सुख दुख को प्राप्त नहीं हो सकते फिर इनको पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है? जब उनको सुख दुख की प्राप्ति प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमान आदि यहाँ कैसे युक्त हो सकते हैं? जब वे जीव हैं, तो उनको सुख दुख क्यों नहीं होता होगा सुनो भोले भाइयों, जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुमको सुख दुख प्राप्त क्यों नहीं होते सुख दुख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध संबंध है अभी हम इसका उत्तर दे आए हैं कि नशा के डॉक्टर लोग अंगों को चीरते, सु और काटते हैं जैसे उनको दुख विदित नहीं होता इसी प्रकार अति मूर्छित जीवों को सुख दुख क्यों प्राप्त हो क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं देखो निलोति, अर्थात जितने हरे शाक पात और कंदमूल हैं, उनको हम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत और कंदमूल में अनंत जीव हैं, जो हम इनको खावें तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचाने से हम लोग पापी हो जावें। यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है क्योंकि हरित शाक के खाने में जीव का मरना उनको पीड़ा पहुंचनी क्यों कर मानते भला जब तुमको पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दिखती और जो दिखती है तो हमको भी दिखलाओ तुम कभी ना प्रत्यक्ष देख वह हमको दिखा सकोगे जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आए हैं वह इस बात का भी उत्तर है, क्योंकि जो अत्यंत अंधकार महा और महान नशा में जीव हैं, इनको सुख दुख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थंकरों की भी भूल विदित होती है जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति और विद्या विरुद्ध उपदेश किया है अला, जब घर का अंत है तो उसमें रहने रहने वाले वाले अनंत क्यों क्यों कर हो सकते हैं? हैं, जब कंद का का अंत अंत हम देखते तो उसमें रहने वाले जीवों का अंत क्यों नहीं? इससे यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है। देखो, तुम लोग बिना उष्ण किए कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते हो जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो यह भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को करते हो, तब पानी पानी के जीव सब मरते होंगे, और उनका शरीर भी जल में रंधकर वह सौंफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का तेजाब पीते हो इसमें तुम बड़े पापी हो और जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी पिए तब उधर में जाने से किंचित उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जाएंगे जलकाय जीवों को सुख दुख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा जैसे जठराग्नि से वैसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्यों नहीं निकल जाएंगे हाँ निकल तो जाते परंतु जब तुम मुख के की उष्णता से जीव का मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर जाएंगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे, और उनके शरीर उस जल में रंध जाएंगे इससे तुम अधिक पापी होगे व नहीं हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और ना किसी ग्रस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इसलिए हमको पाप नहीं जो तुम उष्ण जल ना लेते ना पीते तो गृहस्थ इसलिए उस पाप के भागी तुम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता है जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि ना जाने साधु जी किसके घर को आवेंगे इसलिए प्रत्येक गृहस्थ अपने अपने घर में उष्ण जल कर रखते हैं इसके पाप के भागी मुख्य तुम ही हो दूसरा अधिक काष्ट और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई, खेती और व्यापार आदि में अधिक पापी और होते जब तुम उष्ण जल, जल के पीने और ठंडे के ना पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश मानकर ऐसी बातें करते हैं वे भी पापी हैं। अब देखो के तुम बड़ी अविद्या में होते हो नहीं के छोटे छोटे जीवों पर दया करनी और अन्य मत वालों की निंदा अनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है जो तुम्हारे तीर्थंकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया और सूर्य को भी उत्पन्न ना करता क्योंकि इनमें करोड़ोड़ क्रोड जीव तुम्हारे मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे और तुम जिनको ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्य का ताप और मेघ को बंध क्यों नहीं किया और पूर्वोक्त प्रकार से बिना विद्यमान प्राणियों के दुख सुख की प्राप्ति कंद मूल पदार्थों में रहने वाले जीवों को नहीं होती सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जाए चोर डाकुओं को कोई भी दंड ना देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाए इसलिए दुष्टों को यथावत दंड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया और इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का नाश है। कितने लोग दुकान करते, करते उन व्यवहारों में में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलने आदि कुकर्म हैं। उनके निवारण विशेष उपदेश क्यों नहीं करते और मुखपट्टी बांधने आदि ढोंग में क्यों रहते हो? जब तुम चेला चेली करते हो तब केश लुंचन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराय व अपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुख देते और आत्महत्या अर्थात आत्मा को दुख देने वाले होकर हिंसक क्यों बनते हो जब हाथी घोड़े बैल ऊंट पर चढ़ने और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते जब तुम्हारे चेले ऊट बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर थंकर भी सत्य नहीं कर सकते। जब तुम कथा बाँचते हो, तो मार्ग में श्रोताओं के और तुम्हारे जीव मरते ही होंगे इसलिए तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल स्थल वायु के स्थावर शरीर वाले अत्यंत मूर्छित जीवों को दुख कभी नहीं पहुंच सकता अब जैनियों की और और भी भी थोड़ी सी असंभव कथा लिखते हैं। सुनना चाहिए और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ का धनुष होता है और काल की संख्या जैसी पूर्व लिखाए हैं वैसी ही समझना रत्नसार भाग एक पृष्ठ 166 और एक तक में लिखा है ऋषभ देव का शरीर 500 धनुष लंबा और चौरासी लाख पूर्व का आशु अजित नाथ का 450 धनुष परिमाण का शरीर और बहत्तर लाख पूर्व वर्ष का आशु संभवनाथ का शरीर 400 धनुष परिमाण शरीर और 60 लाख पूर्व वर्ष की आशु अभिनंदन का 350 धनुष का शरीर और 50 लाख पूर्व वर्ष का आशु सुमतिनाथ का 300 धनुष परिमाण का शरीर और 40 लाख पूर्व वर्ष का आजू पद्म का 140 सौ धनुष का शरीर और परिमाण 30 लाख पूर्व वर्ष का आजू पार्श्वनाथ का 200 धनुष का शरीर और 20 लाख पूर्व वर्ष का आजू चंद्रप्रभ का 150 धनुष परिमाण का शरीर और 10 लाख पूर्व वर्ष का आजू सुविधिनाथ का 100 धनुष का शरीर और दो लाख पूर्व वर्ष का आजू शीतलनाथ का नब्बे धनुष का शरीर और एक लाख पूर्व वर्ष का आयु, श्रेयांश नाथ का असी धनुष का शरीर और चौरासी लाख वर्ष का आयु, वासु पूज स्वामी का सत्तर धनुष का शरीर और बहत्तर लाख वर्ष का आयु, विमलनाथ का साठ धनुष का शरीर और साठ लाख वर्षों का अनंतनाथ का पचास धनुष का शरीर और लाख वर्षों का धर्मनाथ का का धनुष शरीर और दस लाख वर्षों का आजू शांतिनाथ का चालीस धनुषों का शरीर और एक लाख वर्ष का आजू कुनाथ का पैंतीस धनुष का शरीर और पचानवे सहस्त्र वर्षों का आजू अमरनाथ का तीस धनुषों का शरीर और चौरासी सहसा मल्लीनाथ का पच्चीस पचपन सहस्र वर्षों का आजू मुनि सुव्रत का बीस धनुषों का शरीर और तीस सहस्त्र वर्षों का आजू नमीनाथ का चौदह धनुषों का शरीर और दस सहस्र वर्षों का आजू नेमीनाथ का दस धनुषों का शरीर और दस सहस्त्र वर्ष का आजू पार्श्वनाथ नौ हाथ का शरीर और सौ वर्ष का आजू महावीर स्वामी का सात हाथ का शरीर और बहत्तर वर्षों की आजू ये चौबीस तीर्थंकर जैनियों के मत चलाने वाले आचार्य और गुरु हैं। हैं हैं। इन्हीं को को लोग लोग परमेश्वर मानते और और ये सब मोक्ष गए इसमें बुद्धिमान विचार कि इतने बड़े शरीर और इतना मनुष्य होना कभी संभव है इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बस सकते हैं। इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एक लाख दस सहस्र और एक सहस्र वर्ष का आजू लिखा सो भी भी संभव संभव नहीं हो हो सकता, सकता? तो जैनियों का कथन कैसे सकता। अब और भी सुनो। ष्य पृष्ठ 35. महावीर ने अंगूठे से पृथ्वी को दबाई उससे शेष नाग कंप गया कल्पभाष्य पृष्ठ छियालीस महावीर को सर्प ने काटा रुधिर के बदले दूध निकला और वह सर्प आठवें स्वर्ग को गया गयातालीस महावीर के पग पर खीर पकाई और पग ना चले कल्पभाष्य पृष्ठ सोलह छोटे से पात्र में ऊंट बुलाया रत्नसार भाग एक प्रथम पृष्ठ चौदाह शरीर के मैल को ना उतारे और ना खुजलावे विवेक सार सौ 215 जैनियों के एक दमसार साधु ने क्रोधित होकर उद्वेग जनक सूत्र पढ़कर एक शहर में आग लगा दी और महावीर तीर्थंकर का अतिप्रिय था विवेक पृष्ठ 227 राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए विवेक पृष्ठ दो एक कोषा वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी हुई सुई खड़ी कर, उस पर अच्छे प्रकार नाच किया, परंतु सुई पग में गढ़ने ना पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं तत्व विवेक पृष्ठ दो इसी कोषा वेश्या के साथ एक स्थूल मुनि ने बारह वर्ष तक भोग किया और पश्चात दीक्षा लेकर सदगति को गया और भी जैन धर्म को पालती हुई सदगति को गई विवेकसार पृष्ठ एक सौ एक सिद्ध की कंथा जो गले में पहनी जाती है वह 500 सौ अश्रफी एक वैश्य को नित्य देती रही विवेकसार पृष्ठ दो सौ बलवान पुरुष की आज्ञा देव की आज्ञा घोर वन में कष्ट से निर्वाह गुरु के रोकने माता पिता क्राचार्य ज्ञातीय लोग और धर्मोपदेष्टा इन क्षय के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती अब देखिए इनकी मिथ्या बातें एक मनुष्य ग्राम के बराबर पाषाण की शिला को उंगली पर कभी धर सकता है और पृथ्वी के ऊपर अंगूठे से से दबाने पृथ्वी कभी दब सकती है और जब है नाग ही नहीं तो कंपेगा कौन भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिवाय इंद्रजाल के दूसरी बात नहीं उसको काटने वाला सर्प तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्री कृष्ण आदि तीसरे नरक को गए गए? यह कितनी मिथ्या बात है? है? जब महावीर के पग पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्यों ना ना छोटे से पात्र में कभी ऊंट आ सकता है? जो शरीर का मेल नहीं उतारते और ना खुजलाते होंगे वे दुर्गंध रूप महान भोगते होंगे जिस साधु ने नगर जलाया उसकी दया और क्षमा कहा गई जब महावीर के संग से भी उसका पवित्र आत्मा ना ना हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय से लोग लोग कभी पवित्र होंगे। राजा की आज्ञा माननी चाहिए, परंतु बनिए हैं। इसलिए राजा से डरकर यह बात लिख दी होगी कोशावेश चाहे उसका शरीर कितना ही हल्का हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी करके उसके ऊपर नाचना सुई का ना छिदना और सरसों का ना बिखरना अतीब झूठ नहीं तो क्या है धर्म किसी को किसी अवस्था में भी ना छोड़ना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए भला कंथा वस्त्र का होता है वह नित्य प्रति 500 सौ अश्रफी किस प्रकार दे सकता है अब ऐसी ऐसी असंभव कहानी इनकी लिखें तो जैनिय के, के सदृश बढ़ जाए इसलिए अधिक नहीं लिखते। अर्थात थोड़ी सी इन जैनियों की बातें शेष सब मिथ्याजाल भरा है देखिए जो जंबू द्वीप लाख योजन अर्थात चार लाख कोश का लिखा है उनमें ये पहला द्वीप कहाता है इसमें दो चंद्र और सूर्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उससे दुगने, चार चंद्रमा और चार सूर्य हैं। तथा घात की खंड में बारह चंद्रमा और बारह सूर्य हैं। इनको त्रिगुना करने से छत्तीस होते हैं उनके साथ दो जम्बू द्वीप के और चार लवण समुद्र के मिलकर बयालीस चंद्रमा और सूर्य दधि समुद्र में में इसी प्रकार अगले अगले द्वीप और समुद्रों में पूर्वोक्त बयालीस को तिगुना करें तो 126 सौ छब्बीस होते हैं उनमें धातु की खंड के बारह लवण समुद्र के चार और जम्बू द्वीप के जो दो दो इसी रीति से निकालकर 144 चंद्र और 144 सूर्य पुष्कर द्वीप में हैं। यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की गणना है परंतु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूर्य और बहुत से चंद्र हैं, और जो पिछले अर्ध पुष्कर द्वीप में बहुत से चंद्र और सूर्य हैं, वे स्थिर है पूर्वोक्त एक को तिगुना करने से 432 और उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्वीप के दो चंद्रमा दो सूर्य चार चार लवण समुद्र के और 12 बारह धात की खंड के और बयालीस कालो दधी के मिलाने से चार बानवे चंद्रमा तथा चार बानवे सूर्य पुष्कर समुद्र में हैं। ये सब बातें श्री जिन भद्र गणेश क्षमा श्रमण ने बड़ी संखणी में तथा ज्योति सकरण पयन्ना मध्य और चंद्रपनती तथा सूर्यपनत्ती प्रमुख सिद्धांत ग्रंथों में इस प्रकार कहा है अब सुनिए भूगोल अगोल के जानने वालों इस एक भूगोल में एक प्रकार चार बानवे और दूसरे प्रकार असंख्य चंद्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि वेद मतानुयायी सूर्य सिद्धांता ज्योतिष ग्रंथों के अध्ययन से ठीक ठीक भूगोल खूगोल विदित हुए जो कहीं जैन के महाअंधेर मत में होते तो जन्म भर अंधेर में रहते जैसे कि जनी लोग आजकल हैं इन अविद्वानों को यह शंका हुई कि जम्बू द्वीप में एक सूर्य और एक चंद्र से कामन नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी को तीस घड़ी में चंद्र सूर्य कैसे आ सके क्योंकि पृथ्वी को ये लोग सूर्य आदि से भी बड़ी और स्थिर मानते हैं यही इनकी बड़ी भूल है मनुष्य लोक में चंद्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चंद्रमा और दो सूर्य की पंक्ति श्रेणी है वे एक एक लाख योजन अर्थात चार लाख कोश के आंतरे से चलते हैं जैसे सूर्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चंद्र की है इसी प्रकार चंद्रमा की पंक्ति के आंतरे सूर्य की पंक्ति है इसी रीति से चार पंक्ति हैं। वे एक-एक एक-एक में 66 चंद्रमा और एक एक सूर्य पंक्ति में 66 सूर्य वे चारों पंक्ति जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्य क्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं। अर्थात जिस समय जम्बू के मेरू से एक सूर्य दक्षिण दिशा में विहरता, उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा दिशा में में फिरता है। वैसे ही लवण समुद्र की एक-एक दो दो चलते फिरते धात की खंड के छोदी के इक्कीस पुष्करार्ध के छत्तीस इस प्रकार सब मिलकर छियासठ सूर्य दक्षिण दिशा और 66 सूर्य उत्तर दिशा में अपने अपने क्रम से फिरते हैं और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य मिलाए जाएं तो एक सूर्य और ऐसे ही 66 66 चंद्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाए जाएं तो एक सौ बत्तीस चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं इसी प्रकार चंद्रमा के साथ नक्षत्र आदि की भी पंक्तियां बहुत सी जाननी अब देखो भाई इस भूगोल में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा जैनियों के घर पर तपते होंगे भला जो तपते होंगे तो वह जीते कैसे हैं और रात्रि में भी शीत के मारे जैनी लोग जकड़ जाते होंगे ऐसी असंभव बात में भूगोल खगोल के ना जानने वाले हैं अन्य ने जब एक सूर्य इस भूगोल के सदृश अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी और जो पृथ्वी ना घूमे और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमे तो कई एक वर्षों का दिन और रात होवे और सुमेरु बिना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राय का दाना भी नहीं इन बातों को जैनी लोग जब तक उसी मत में रहेंगे तब तक नहीं जान सकते किंतु सदा अंधेरे में रहेंगे सम्यक चारित्र सहित जो केवली वे केवल समुद्घात अवस्था से सर्व चौदह राज्य लोग अपने आत्म प्रदेश करके फिरेंगे जैनी लोग चौदा राज्य मानते हैं। उनमें से की शिखा पर सर्वार्थ सिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्ध शिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उसमें केवली अर्थात जिनको केवल ज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते हैं और अपने आत्म प्रदेश में सर्वज्ञ रहते हैं जिसका प्रदेश होता है वह विभू नहीं जो विभू नहीं वह सर्वज्ञ केवल ज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिसका आत्मा एकदेशी है वही जाता आता है और बद्ध मुक्त ज्ञानी अज्ञानी होता है सर्वव्यापी, सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता जो जैनियों के तीर्थंकर जीवरूप, अल्प, होकर स्थित थे, वे सर्वव्यापक, कभी नहीं हो सकते। किंतु जो परमात्मा अन्याद अंत सर्वव्यापक, सर्वज्ञ पवित्र ज्ञान स्वरूप है उसको जैनी लोग मानते नहीं के जिसमे सर्वज्ञादि गुण यथा तथ्य घटते हैं यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के बिना उत्पन्न उनमें गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पलोपम का आजू जानना और तीन कोश का शरीर भला तीन पल्योपम का आजू और तीन कोश के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सके और फिर तीन पल्योपम की आयु जैसा के पूर्व लिख आए हैं उतने समय तक जीवे तो वैसे ही उनके संतान भी तीन तीन कोश के शरीर वाले होने चाहिए इन जैसे मुंबई से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे है तो उनके रहने का नगर भी लाखों कोशों का होना चाहिए, तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी ना बस सके। जो सर्वार्थ सिद्धि विमान की से ऊपर योजन शिला है, वह बाटला और लंबेपन और पोलपन में पैतालीस लाख योजन प्रमाण है वह सब धवला अर्जुन स्वर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धशिला की सिद्ध भूमि हैलोक भी है यह परमार्थ केवली बहुश्रुत जानता है यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्य भाग में आठ योजन स्थूल है वहां से चार दिशा और चार उपदिशा में घटती घटती मक्खी के पंख के सदृश पतली उत्तान छत्र और आकार करके सिद्ध शिला की स्थापना है उस शिला से ऊपर एक योजन के अंतरे लोकांत है वहां सिद्धों की स्थिति है अब विचारना चाहिए कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थ सिद्ध विमान की ध्वजा के ऊपर 45 लाख योजन की शिला अर्थात चाहे ऐसी अच्छी और निर्म हो तथापि उसमें रहने वाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर रहते होंगे तो उनको वाजु भी ना लगता होगा यह केवल कल्पना मात्र अविद्वानों को फंसाने के लिए भ्रम जाल है सामान्यपन से एक इंद्रिय का शरीर एक सहस्र योजन के शरीर वाला उत्कृष्ट जानना और दो इंद्रिय वाले जो शंखादि उनका शरीर बारह योजन का जानना वैसे ही कीड़ी मकोड़ादि तीन इंद्रिय वालों का शरीर तीन कोश का जानना और चतुरी भरमरादि का शरीर चार कोश का और पंचेंद्रिये का एक सहस्र योजन, चार पंचेन्द्र कोश के शरीर वाला जानना। चार चार सहस्त्र कोश के प्रमाण वाले शरीर वाले हों, तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भर जाए किसी की चलने की जगह भी ना रहे फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछें, जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें। परंतु चार सहस्त्र कोश के शरीर वाले को निवासार्थ कोई एक के लिए बत्तीस सहस्त्र कोष का घर तो चाहिए ऐसे एक घर के बनवाने में जैनियों का सब धन चुक जाए तो भी घर ना बन सके इतने बड़े आठ की छत बनवाने के लिए लट्ठे से लावेंगे और जो उसमें लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिए ऐसी बातें मिथ्या करती हैं पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के खंडों से चार कोश का चौरस और उतना ही गहरा कुआ हो अंगुल प्रमाण लोम का खंड सब मिलके बीस लाख सत्तावन सहस्र एक बावन होते हैं और अधिक से अधिक तैतीस करोड़ा करोड़ी सात लाख बासठ करोड़ा करोड़ी चौबीस लाख पैंसठ हजार इतने करोड़ा करोड़ी तथा बयालीस लाख उन्नीस इतनी करोड़ा करोड़ी तथा सत्तान लाख त्रेपन हजार और इतनी बाटला घन योजन पलोपम में सर्वस्थ रोमखंड की संख्या हो यह भी संख्या होता है पूर्वोक्त एक लोमखंड के असंख्यात खंड मन से कल्पे तब असंख्यात अब देखिए इनकी गिनती गिनती की की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खंड किए कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं और उसके उपरांत मन से असंख्य खंड कलपते हैं इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खंड हाथ से किए होंगे जब हाथ से ना हो सके तब मन से किए बला यह बात कभी संभव हो सकती है कि एक अंगुल रोम के असंख्य खंड हो सात समुद्र सात द्वीप जम्बू द्वीप के प्रमाण से दुगने दुगने हैं इस एक पृथ्वी में जम्बू द्वीप आदि सात द्वीप और सात समुद्र हैं। जैसे पूर्व लिख आएगी अब जम्बू द्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पांचवा सोलह लाख योजन छठा बत्तीस लाख योजन और सातवा चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण व उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पंद्रह सहस्र वाले भूगोल में क्यों कर समा सकते हैं इससे यह बात केवल मिथ्या है कुरुक्षेत्र में चौरासी सहस्र नदी है, भला बहुत देश है। उसको ना देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा भी ना आई उस शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक एक सिंहासन जानना चाहिए उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में पांडू कंबला उत्तर दिशा में आती रक्त कंबला शिला है उन सिंह सिंहसनों पर तीर्थंकर बैठते हैं देखिए इनके तीर्थंकर के जन्मोत्सव आदि करने की शिला को ऐसी ही मुक्ति की सिद्ध शिला है ऐसी इनकी बहुत सी बातें गोलमाल है कहां तक लिखे किंतु जल छान के पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाम मात्र दया करना रात्रि को भोजन ना करना ये तीन बातें अच्छी हैं। बाकी जितना इनका कथन है सब है। इतने ही लेख से बुद्धिमान लोग बहुत सा जान लेंगे थोड़ा सा यह दृष्टांत मात्र लिखा है जो इनकी असंभव बातें सब लिखें, तो इतने पुस्तक हो जाए के एक पुरुष आयु भर में पड़ भी से से सज्जन लोग बहुत सी बातें समझ लेंगे बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि दिग्दर्शनवत संपूर्ण आशय को बुद्धिमान लोग जान ही लेते हैं इसके आगे ईसाइयों के मत के विषय में लिखा जाएगा दयानंद सरस्वती स्वामी निर्मित सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषित नास्तिक मतांतर्गत चारवाक बौद्ध जैन विषये द्वादशह द्वादश स